क्या कैन आई यूज़ दिस सो एक्चुअली ना क्या सही है सभी लोग पहुंच गए सब पहुंच गए टेक मैसेज किसी ने एक्टिविटी से मैसेज फॉर दिस स्किल टिकिट पूरा हो गया हां हां ये हां वो ट्रैक हो जाएगा हो जाएगा वो कॉल डाउन नहीं आया ओके it's for today usko niche kapla kar isko for this video is not going now we start to i will just do without video right now and we wait for partners have then yeah. i change yeah so now good. is good recording is on what do you want yes audio we must come any moment this fulla banda vandhari lal ki sai श्री आधाम मदन मोहनदेव ज्योति जय श्री शिक्षा ग्रंथि जय श्री गौर हरिगो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय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 रम हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय मह हरि गोविंद जय राधा मन मति को में जय होविंद जय जय गोपाल जय होविंद सत्यवती हृदय नंद यु कमलगल् वाग्म मम तम जगत्ति विश्वसर्ग विसर्गा विश्व विश्व नवलक्षण लक्षकृष्णाख्यम पदम धाम जगद्धाम नमा प्रेरणया प्रवर्ति तस्य हरे पद कमल वंदे श्री चैतन्यदेव वं हम वंदेहम श्रीगुरोप कमलुरों वैष्णवाम साग्र जा सह गणरघुनाथांतम तम सजीव साद्वैत सवभूत पिजन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधाक्षा सह गण ली विशालाज कौ करो करना रागस्वी श्रीखंड का सरस्वतीस वाशाकुभ्यपुभ्यक्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबुराशे हे रूप ऊपुर्गत जनिकयाहलोक हे भट्टुग्सुमते रघुनाथदास श्रीजीव मे कुत मंद मते दया द्रा तुलसी का पद्मना च पुराणपनम तिहि हरि बुराशु वृंदावन बिहारी मदन मोहन देंजु जय प्रेमता श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु जय पर मंगल श्री शिक्षाष्टक श्रीमद महाप्रभु आप गंभीरा में श्री स्वरूप दामोदर श्री राय राम इनके साथ में एकांत में महाभाव उनकी उन्माद दशा में श्री कृष्ण कृष्णभियोग में थवा कृष्ण माधुरी का भी आस्वादन प्राप्त करते हुए श्री नाम की महिमा का गायन कर रहे हैं विरह के पाप को दूर करने में नाम ही मुख्य वस्तु है और शिक्षा के आठ श्लोकों में चार श्लोक ऐसे हैं जो कि नाम की महिमा में ही विनियोग जिनका हुआ है चार श्लोकों तो के नाम की मेहमानी है तीसरा श्लोक पूर्व प्रसंग में कहीं वर्णन कर आए थे तृणादी सुनिचे तरुणी सहिष्णुना अमान ना मानदेन कीर्ति ये सनाहरी नाम ग्रहण करने की रहनी पद्धति वो बता रहे हैं कि तिनके से भी ज्यादा नीच होकर के दीनता धारण करके और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बन करके संपूर्ण गुणों से युक्त होने पर भी अपने आप को तो गुणहीन मानना और दूसरे को परम परम श्रेष्ठ मानना जिसमें तनिक सा भी कृष्ण संपर्क है उसको अत्यंत आदर देना इस प्रकार श्री कृष्ण गुण कृष्ण लीला कृष्ण नाम इनका आश्रय ये तीन रहनी इनको धारण करते हुए धारण करे जैसे एक पतिब्रता मंगल में तीन कटोरी उनको जैसे तीन पदक उनको गूझ करके उस मंगलसूत्र को धारण करती है इसी प्रकार यहां तीन वस्तुए इनके साथ में श्री नाम को ग्रहण किया जाए अत्यंत अत्यंत दीनता धारण करना विरह में अत्यंत दीनता अपने आप प्रकट हो जाती है क्योंकि प्रेम का एक स्वभाव है कि विरह में वह दीनता ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों को प्रकट करता है मिलन के समय केवल माधुर्य का प्रकाशन होता है बिलन चंद्रमा के समान है और विरहा सूर्य के समान है इसमें भी महाभाव का एक सही लक्षण है कि उसमें तनिक सा कृष्ण संपर्क यदि किसी के साथ में है तो उसके प्रति आदर की भावना और अपने प्रति परम गुणवान होते हुए भी श्री जो स्वयं में दीनता की भावना धारण करती है तिरक योनी में भी जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा करती हैं कि मैं श्याम सुंदर की बनमाला की कीट पतंग बनकर के भ्रमरी बनकर के भौरी बनकर के श्याम सुंदर के माला का आस्वादन ले लूं तो कीट पतंग तिरक योनी में भी जन्म ग्रहण करने की अभिलाषा यदि किसी में तनिक तनिक्षा सौभाग्य देखें कृष्ण संपर्क देखें उसके प्रति आदर की भावना श्री बलदाऊ जी के सामने श्याम सुंदर सखाव की मंडली में सुवल को अपने गले से लगा ले तो सुवल के भाग्य को सराहाने लग जाए श्री किशोरी जो कि हे सुवल तुमने कौन से तपोवन में जाकर के कौन सा तप किया कि श्री श्याम सुंदर गुरुजनों के आगे भी तुमको अपने गले से लगा लेते इतना आधर अब कहा श्री राधारणी का सौभाग्य श्री राधारणी का सुख और कहां सुबल का सुख परंतु फिर भी सुबल की प्रशंसा करने लग जाए जहां अपने केशों को खोल करके आकाश में मेघ जो घटा उमड़ी है उस घटा का दर्शन करके घटा में ही श्री श्याम सुंदर की अंग कांति का दर्शन करके प्यारे आकाश में है इसलिए अपने केशों को खोल लेती है चोटी खोल लेती है और केशों को बिखरा करके मानो ये कल्पना करती है कि ये केश शायद पंख की तरह से मेरे सहायक बन जाएं जैसे एक पक्षी पंख फैला करके उड़ता है ऐसे मैं उड़कर के प्यारे आकाश में उनका आलिंगन कर लू जहां इतनी दीनता ऐसी दीनता कि शाम सदर से प्रार्थना करती हैं गौत्तम ठाकुर महाशय का की पदावली है उसमें कह रहे हैं कि हे hey, शीख प्यारे तेरे एक नख को सोने में मढ़वा करके मैं अपने गले में धारण कर तो तेरे नख को भी सोने में मढ़वा करके मैं गले में धारण कर करती हुई विराजमान हूं इतनी दीनता तो ये का एक सह स्वरूप है और उसमें दीनता धारण करके विराजमान हो जाते है अब ये श्री नाम की महिमा का आस्वादन प्राप्त करते हुए फिर अपने दृढ़ निश्चय को प्रकट करते हैं जैसे रागात्म का भक्ति में रागानुका भक्ति के विषय में कहा कि रागानुका भक्ति में लोभ, अनुगत्य कृपा और अपना स्वरूप इन चार वस्तुओं के साथ में फिर चार चीज और हैं अल्प भोजन फिर जो हा हा हाँ हाँ हाँ अनन्न्यता अल्पभोजन स्वल्प अल्प भोजन और है? हाँ और साधु संघ साधु संघ और सदा प्यारे की आ, सेवा की भावना प्यारी की सेवा में निष्णा तो ये ये जो जैसे जो मूल आधारभूत जो वस्तु है ऐसे ही श्री प्रिया जी यहाँ पर अपनी अन्यता को प्रकट कर रही हैं तत्सुखी तत्सुखी भाव अल्प भोजन, आनंदता और आ, हाँ, और संघ ये चार चीज उनको धारण करते हुए श्री यहां पर भी विराजमान है और अपनी आनंदता दिखा रही है जनम नचसुंदरी कवितांबा जगदीश कामे मम जन्मन जन्म नीश्वरे भवता अहि तुकी के प्यारे चौथा श्लोक है न धनम न जन्म न सुंदरी मुझे धन नहीं चाहिए प्रेमी के लिए श्री कृष्ण ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सब है और श्री वल्लभाचार्य वृत्त श्लोकी की टीका में कहीं भागवतार्थ निर्णय में ये आज्ञा करती है के वैष्णवों के लिए कृष्ण ही धाम है अर्थ है वे ही धर्म है वे ही काम है और वे ही मोक्ष है तो जो मृत के चार श्लोक हैं वो चार श्लोक से कृष्ण ही सर्वस्व होकर के विराजमान हैं इनको क्रमशः वहां पर दिखाया तो कोई दूसरी वस्तु मुझे नहीं चाहिए ना धन चाहिए ना सेवक जन चाहिए श्री स्वामी हरदास जी के विषय में कहीं बिहार देव जी ने एक जगह लिखा कि रखे न खास खबास श्री स्वामी जी ने कोई खास खवास नहीं रखे ये मेरा अपना व्यक्ति है ऐसा नहीं रखा इतनी भी विरक्तता जहां मीठा होगा वहां पर तो सब लोग आई जाएंगे अपने आप ही आ जाएंगे परंतु तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई खास है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रखा रखे न खास खवास उनके यशगान में वे लिख यशगा तो न धनम मुझे धन नहीं चाहिए न जन्म मुझे परिकल सेवक जन भी नहीं चाहिए खास खवास लोग भी कोई नहीं चाहिए कोई अपना एकदम निजी हो कोई सेवा करने वाला हो ऐसा भी कोई उन्होंने नहीं रखा नच न कवितांबा सुंदरी भी नहीं चाहिए और कविता भी नहीं चाहिए अथवा सुंदरी कविता भी नहीं चाहिए सुंदरीन कवितांबा कोई सेवा करने के लिए सहयोग भी नहीं चाहिए अथवा सुंदरी जो कविता है जिस कविता में सुंदरता है माने जिसमें दार्शनिक पक्ष भी विचार पक्ष भी विराजमान हो भाव पक्ष भी हो जिसमें अपूर्ण से बिंब पक्ष भी हो कला पक्ष भी हो चारों पक्ष जिसमें परिपूर्णता से विराजमान हो ऐसी सुंदरी कविता भी मुझे नहीं चाहिए हे जगदीश कामरे मेरे संपूर्ण तुम ही हो जगदीश कहकर के ऐश्वर्य का बोध भी है और ऐश्वर्य का बोध होकर के मूल रूप में है कि मेरे सर्वस्व तुम ही हो करके विराजमान हो इस देह और दैहिक सब के ईश्वर हो करके जगत माने देह और दैहिक जगत माने जो चले उसका नाम जगत गच्छती जगत जगत की परिभाषा है जो चलता रहे चलता है उसका नाम जगत है तो संसार की जितनी भी वस्तु है वे भी कहीं देह के साथ में चलती हैं इसलिए जगत जगदीश कहा और तो देह और दैहिक इन दोनों के आप ही स्वामी होकर के विराजमान हो हे प्यारे आपके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए मम जन्मनि नीश्वरे तुम ही मेरे जन्म जन्म के ईश्वर होकर के स्वामी होकर के विराजमान हो ये देह गेह सब आपके लिए ही समर्पित है देह और दैहिक आपके लिए ही एकमात्र समर्पित है भगवता भक्त अहित की मेरी तुम्हारे चरणारिंद में तो की भक्ति हो श्री चेतन चरता में इसी श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा गया कि कहीं कहीं ते प्रभु शुद्ध भक्ति कृष्ण कृष्णाइंग मागते लागिला कहते कहते श्री प्रभु में इतनी दीनता बढ़ गई स्वरूप दामोदर और श्री रायरामन के साथ में बैठकर के चर्चा कर रहे हैं और उसमें ऐसी दीनता बढ़ गई कि शुद्ध भक्ति श्रीमंद महाप्रभु में ऐसी विराजमान है कि शून्य इसका ही व्याख्यान है तो। ये श्लोक तो पूरा विराजमान तो शुद्ध भक्ति कृष्ण मांगते लागिला श्री कृष्ण के चरणों में शुद्ध भक्ति श्री महाप्रभु मांगने लगे श्री राधाभाव में अवस्थित होकर के शुद्ध भक्ति मांगने लगे और कह रहे हैं कि मने ईश्वरे कहकर के तात्पर्य ये है कि हमारे सब कुछ स्वामी आप जैसे उद्धव जी के द्वारा बार बार ये कहे जाने पर कृष्ण ईश्वर हैं कृष्ण ईश्वर हैं नंद बाबा वहां पर अंत में कह रहे हैं कि हम जो कुछ भी कर्म धर्म किए हैं उन सब का फल यही है कि रते भक्ति ईश्वरे के कृष्ण ईश्वर में हमारी रति हो तो कृष्ण के लिए ईश्वर शब्द का नंदभाव उपयोग करें रहे हैं अरे नंदभाव ईश्वर शब्द का जो उपयोग कर कोई कृष्ण को ईश्वर मान्य है वो नहीं ये उद्धव का मुंह बंद करने के लिए भैया तेरा जो ईश्वर है उस कृष्ण में हमारी रथी हो यह कहने का तात्पर्य है रहते न कृष्ण ईश्वरे हमारी रति कृष्ण ईश्वर में हो तो ये ईश्वर में कहने अब उधर बीच में बीच बीच में बस करने के लिए आ जाएंगे नहीं कृष्ण ईश्वर ने कृष्ण ईश्वर है तो अंत में तेरी बात बड़ी भैया तू बड़ा हम छोटे तेरा जो ईश्वर है उसमें हमारी रति हो और बात गलत नहीं है हमारा ईश्वर हमारा सब कुछ जो कुछ भी है ब्रजवासियों का वो श्री कृष्ण ही है तो भाव में तो कह रहे हैं ईश्वर और दूसरी ओर केवल अपना पिंड छोड़ाने के लिए पीछा छोड़ाने के लिए कह रहे हैं कि तेरा जो ईश्वर है उसमें हमारी रति हो रत कृष्ण ईश्वर है जिसे हम इस बात को लेकर के कहीं बास में नहीं पड़ जाएं कि कृष्ण ईश्वर है कि नहीं है हमको कृष्ण से मतलब है अब कृष्ण ईश्वर है कि नहीं है इस बात में हम काय को पढ़े इसलिए कहने हैं, तेरी बात बड़ी रत न कृष्ण ईश्वरे हमारी उस कृष्ण में ही सदा सदा रति हो प्रीति हो ये ये कहने का तो यहाँ पर भी शिव प्रिया जी भाव में तू ही ईश्वर होकर के विराजमान है हमारा सर्वस्व होकर के तू विराजमान है ये विराह भाव में भी ईश्वर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि मम जन्म जन्म नीश्वरे भवता भक्ति अहित में जन्म जन्म में मेरी अहित की भक्ति हो तो श्री कृष्ण से शुद्ध भक्ति ये मांगने लगी हैं प्रेमण स्वभाव यहा प्रेमे संबंध से ही माने कृष्ण मोर ना ही प्रेम गंध श्री प्रेम का एक अद्भुत स्वभाव है जिसका प्रेम के साथ में संबंध है उस संबंध को ही वो मांगता है प्रेमी का एक स्वभाव है कि वो प्रेम के संबंध को ही मांग मांगता है और यहां कह रहे हैं मोरना ही प्रेम गंध परंतु तो हाँ, हम में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है हम में प्रेम मुझ में प्रेम नहीं है ये परंतु श्री कृष्ण ये मेरे ऊपर कृपा कर जैसे विभिन्न देवियों के विभिन्न बाहन बताए गए ऐसे दैन्य ये भक्ति का वाहन है श्री भागता मृत में वर्णन किया गया कि दैन्यम तो परम प्रेम परिपाकेण जन्यते जब प्रेम का परिपाक होता है तो विरह में दैन्य उत्पन्न हो जाता है तासाम गोकुल नारी नाम इन कृष्ण वियोगता जैसे गोकुल नारियों को कृष्ण वियोग में दीनता की प्राप्ति हो जाती है और वे दीनता में कह, कहने लगती है तो प्वास, प्वास, हैं कि रमण पास पास मैं तेरी दासी हूं और कहा तो भोये सदा टी चढ़ी रहे मिलन के समय सीधे मुंह शाम सुंदर से बात नहीं सहज सहजमान विराजमान और कहा अत्यंत अत्यंत दीन हो जाए तो दास मैं तेरी दासी होकर के विराजमान हूं ये कहने लग जाए तो गोकुल नारियों का कृष्ण व्योग में जैसे ये स्वरूप है अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के कहती है हाय मेरे पास में कोई दूसरा साधन नहीं है कहां जाऊं क्या करूं अय दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ कदाब लोक दनम तदम लोक कातरम किम करो मैं इस श्लोक की व्याख्या नहीं की जा सकती है कविराज गोस्वाम कह रहे हैं इस श्लोक के अर्थ को केवल तीन जन ही जानते हैं वास्तविक अर्थ को या तो श्री राधाणा नहीं जानते हैं। जिनके मूल वचन है माथुर के समय श्री राधा रानी के मूल वचन या इस भाव को जानते हैं कौन उसी भाव में भावित होकर के राधा रानी की दासी के भाव में भावित हो करके श्री मूल न कर रहे हैं श्री आचार्य अः माधवेन्द्रपुरी श्री माधवेन्द्रपुरी जी तो या तो माधनपुरी वे में व्याकुल होकर के वचन कह रही और या उस लीला का गायन कर रहे हैं वर्णन कर रहे हैं श्री चेतन महाप्रभु जैसे में जा रहे हैं और माधनपुरी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं उस समय श्री चेरा गोपीनाथ के प्रसंग में श्रीमंद महाप्रभु इस लीला का वर्णन कर रहे हैं तो या तो महाप्रभु इसके लीला को इस श्लोक के अर्थ को जानते हैं या श्री पुरी जानते हैं या श्री राधानंद जानती है इसमें कितने भाव छिपे हुए हैं, कितनी कि वर्णन करें यह अद्भुत है जैसे एक भाव है आई पुरी जो बोल रहे हैं आई ये आई जो बोली है ये आई बोली सर्वदा प्रमुदाओं की है एरी एरी ये आई कहकर के ये आई जो बोली है ये पुलिंग की बोली नहीं है ये प्रायः प्रमदाओं की विकल्पता में कही गई ये सही बोली है तो आई नंद इसका मतलब है सखी से ये बात कही जा रही है अरे नहीं कहा जा रहा है आई कहा जा रहा है और ये आई प्रमदाओं की सही बोली है हो एरी सखी मायरी कोई मां ये जो बोली है ये बोली प्राय प्रमदाओं की जहां आ, कोमल हृदय है वहां पर ही ये बोली निकलती है और श्री किशोरी जो वो सब व्याकुल होकर के श्री विशाखा जी के गले से लगकर के श्री ललता के गले से लगकर कहते हैं कि आई ये सहज व्याकुलता की बोली है कि हे कृष्ण अरे कृष्ण दीन दयाल नाथ हे हे दीन अरे सखी से कुछ कहे ना और आई आकर मेरी मां हाय अरे हे दीनदयाल नाथ हे दीनदयाल नाथ कहा हो कहा हो और दीनदयाल दयाल कहकर दीन के ऊपर तेरा नाम दीनदयाल है तो कब मेरे ऊपर कृपा करेगा नाथ मानी तू तुम मुझसे याचना करने वाला तू मुझे प्रेम का दान देने वाला और तू मेरा रक्षक होकर के बिरा नाथ शब्द के तीन अर्थ नाथ नाथे नाथतम नाथ है, नास नास माने रक्षक भी है नाथ है माने प्रदान करने वाला भी है और नाथतम माने अभिलाषाओं को भी पूरा करने वाला है नाथ शब्द में मुख्य रूप से तीन अर्थ प्रकट हो रहे हैं कि रक्षक भी तू है अभिलाषाओं को देने वाला भी है दाता भी है तो अभिलाषाओं को भी देने वाला है तो अभिलाषा दाता और रक्षक तीनों भाव प्रकट हो रहे हैं तो आई दीन दयाल दीनों के ऊपर उनकी अपूर्व से दयाल करने दया करने वाला मुझे दीन हीना के ऊपर अभिलाषा उनकी सारी अभिलाषाओं को प्रदान करने वाला मन चाहिए अभिलाषा को प्रदान करने वाला और रक्षा करने वाला हे मथुरा नाथ कदाब लोके मेरे मन को जिसने मथ दिया ऐसा ही मथुरानाथ कब मैं आपका दर्शन करूंगा मतनाती भक्त हृदयम सा मथुरा मथुरा शब्द के दो अर्थ हैं मतनाती पापान सा मथुरा और मतनाती भक्त हृदयम मथुरा के दो गुण हैं एक गुण है मथुरा मन मथुरा मंडल ब्रिजमंडल मंडल के लिए बात कर रहे हैं मथुरा मान मथुरा नगरी की बात में करके ब्रिजमंडल की बात कर रहे हैं और श्री मथुरा महात्मी में रूप गोस्वामी जी ने मथुरा शब्द के दो अर्थ मथुरा के दो गुण प्रकट किए एक है तारक गुण एक है पारक मथुरा में तारक गुण भी है काशी की तरह से और मथुरा ब्रिजमंडल है इसलिए पारक प्रेम को भी दान करने वाला होकर के विराजमान तो मथुरा का अर्थ ही किया मथुना भक्त हृदय प्रेम सा जो भक्तों के हृदय को प्रेम से मथ करके रख दे व्याकुल कर दे उसका नाम मथरा या मतनाती पापान जितने भी पाप हैं उनको मथकर के जो दूर कर दे ये गुण गुण है मुक्ष गुण है मथुरा का प्रेमदान ब्रज का मुक्ष गुण है प्रेमदान तो मथुरा ना माने हम प्रेमी जनों के हृदय को मथने वाली जो बृजभूमि है उसका तू ही नाथ होकर के विराजमान है कब तेरा दर्शन करूंगी कब तेरा दर्शन करूंगी तेरा दर्शन करने के लिए मेरा आंखें तरस रही हैं लोक कातरम तेरा मुख दर्शन करने के लिए कातर हो रही है तो ये दैन्य प्रेम का कहा जाऊं किम करू मैं हम मैं क्या करूं ये समझ में नहीं आ रहा है कितनी व्याकुलता है तो श्री श्याम सुंदर भी श्री महाप्रभु भी श्री नाम की महिमा का गायन करते हुए बिरह में व्याकुल होकर के कह रहे हैं न धनम न जनम च सुंदरी कविता जगदीश काम धन जन सुंदरी कविता इनको भी हे जगदीश मैं नहीं चाहती हूं क्योंकि प्रेम का ये स्वभाव है कि जहां प्रेम है उसके प्रति अत्यंत आदर और मुझ में प्रेम की गंध मात्र भी नहीं है जगत की स्थिति यह है कि भूख और खाद्य पदार्थ ये एक दूसरे के बैरी हैं खाद्य पदार्थ के द्वारा भूख खाई जाती है और भूख के द्वारा खाद्य पदार्थ खाया जाता है परंतु यहां पर स्थिति यह है कि शिव किशोरिय के विषय में ब्रजवासियों के विषय में प्रेम के विषय में ये स्थिति है कि यहां भूख और खाद्य पदार्थ ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाने वाले हैं, घटाने वाले नहीं है खाते नहीं है दोनों को बढ़ाने वाले हैं। बोले वृंदावन बेहरि जितनी भूख है उतना माधुर्य बढ़ता है और जितना माधुर्य है उतनी भूख बढ़ती है यहां पर भूख और खाद्य पदार्थ एक दूसरे के बाधक नहीं है बल्कि एक दूसरे के पोषक होकर के वर्धक होकर के सदा सदा विराजमान शास्त्र कहते हैं कि क्षुधा और खाद्य वस्तु उभय ये मन उभय उभ विनाश कारण भूख और खाद्य वस्तु ये एक दूसरे के विनाश का कारण बनती हैं, व्यवहार में परंतु यहां पर विनाश का कारण नहीं है दोनों एक दूसरे को बढ़ाने वाले कारण होकर के विराजमान तो उसी भूख जब बढ़ रही है उस समय कह रही है, है श्री जो कि न धनम न जनम न च सुंदरी कवितांबा का जगदीश कामय। सो प्रेम राज्य यही रीति अति विलक्षण उभय उभय वर्धन कारण प्रेम राज्य की अद्भुत रीति है कि दोनों दोनों की वृद्धि का कारण होकर के विराजमान जितना प्रेम बढ़ेगा ये ठाकुर ने वरदान दिया हुआ है कि प्रेमी की कभी भी तृप्ति नहीं होगी बृहदभागवतामृत के प्रथम खंड में कृष्ण कृपा निर्धारण जो खंड है उस कृष्ण कृपा निर्धारण बृहदभागवतामृत के दो खंड हैं एक खंड है कृष्ण कृपा निर्धारण और दूसरा है धाम कई सर्व सर्वश्रेष्ठ धाम का स्थापन ये दो खंड है कौन सा स्थान सर्वश्रेष्ठ है और कृष्ण कृपा का पात्र कौन है तो पहले कृष्ण कृपा का निर्धारण नारद जी गए और नारद जी जाते जाते अंत में नारद जी पहुंचे द्वारका पांडव इत्यादि के द्वारा कहने पर कि वास्तव में कृष्ण कृपा के अधिकारी जो हैं वो द्वारका हैं और द्वारका में जब नारद जी पहुंचे तो वहां पर क्या देखते हैं कि श्री कृष्ण को ब्रिज की कहीं याद किसी दिन आई और सारी द्वारका में सन्नाटा छाया हुआ है कोई हलचल नहीं हो रही है ताना फूसी लोग आ कर रहे हैं बोल क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, हुआ? नारद जी को कहीं संकेत से पता लगा कि कृष्ण की तबीयत ठीक नहीं है कोई खुल करके बात नहीं कर रहा है परंतु कृष्ण की तबीयत ठीक नहीं है जी के लिए द्वारका में कोई रोक टोक तो है नहीं द्वारका की एक एक गली और श्री कृष्ण के महल के एक एक कमरे का इनको बोध है नारदी के लिए कोई रोक, रोक, रोक नहीं है किसी भी कभी भी कभी महल में आधी रात को भी कहीं भी जा सकते हैं नारद जी सब उनकी जानी पहचानी जगह है सो नार जी को अपने अभ्यास के कारण नारद जी के चरण सीधे चले गए और सीधे श्री रुकमणि जी के महल में पहुंच गए हैं और वहां पर देख रहे हैं कि श्री रुक्मणी जी एकदम चिंतित होकर के विराजमान हैं श्री रोहिणी जी बलदेव माता वे भी विराजमान हैं और श्री रुक्मणी जी पूछ रही हैं कि जाने क्या बात हुई आज श्री श्याम प्यारे शाम सुंदर कहीं राधा राधा कहकर के व्याकुल हो गई ये राधा कौन है मां आपको ही बताना पड़ेगा और कोई बता नहीं सकता है क्योंकि आप ब्रिज पर कर हैं ब्रिज में रही हैं कोई ब्रिज की परकर जरूर होगी जिसका नाम श्यामचंदर श्री आर्यपुत्र स्वप्न में राधा राधा कहकर के जाग रहे थे व्याकुल हो रहे थे और वे एकदम व्याकुल हो गए हैं श्री रोहिणी जी बलदेव माता वे उस समय ब्रिजवासियों की मेहिमा का जो गायन करने के लिए बैठी सोही श्री कृष्ण ब्रज की चर्चा सुन करके शैया से उठ करके लड़खड़ाते हुए झुकते झामते झूमते झामते आकर के वहां बैठ गए और कह रहे हैं हाय हाय मैं बहुत बोरा हूँ मैंने ब्रिजवासियों को बहुत कष्ट दिया और इतने में ही श्री बलदाव जी ने सुना श्री बलदेव आगे और बलदेव कह रहे हैं यह कन्हैया केवल दिखावा करता है <laughs> क्रोधित होते हूं ये केवल दिखावा कर रहा है ब्रिजवासियों से कोई प्रेम नहीं है मैं जानता हूं मैंने इसे कहा कि चल भैया चल ब्रिज ब्रिज ब्र हो रहा है सब बहाना बना दिया इसने कि दादा अभी एक काम और रह गए हैं इसके काम कभी पूरे होंगे क्या बल्दाव नाराज हो रहे गुस्सा हो रहे हैं लाल हो गए तो बोले इसके काम कहीं ब्रिज के यहाँ के कोई काम किसी के पूरे हुए क्या कभी काम तो अधूरे रहेंगे ही रहेंगे केवल दिखावा करता है मुझे ब्रिज की याद आ रही है ब्रिज की याद आ रही है इसका ब्रिजवासी से तो कोई प्रीति नहीं है मैं बहुत दिन तक प्रतीक्षा करता रहा कि कन्हिया भी साथ चलेगा कन्हया भी साथ चलेगा अंत में हार करके मैं अकेला ही ब्रिज गया और इसने मुझे अकेला ब्रिज भेज दिया अकेला मैं भ गया मैं ये सोच करके गया था कि ब्रज जाऊंगा तो ब्रिज से नहीं लौटूंगा पर तो वहां ब्रिजवासियों की जो दैनीय दशा देखी उस दैनीय दशा को देख करके मैं रह नहीं सका कैसे इन ब्रिजवासियों को धैर्य प्रदान करूं मुझे देख करके किसी तरह से उन ब्रिजवासियों को धैर्य हुआ गया था ये सोच करके कि अब तो ब्रीज में ही निवास करूंगा पर तो ब्रिजवासियों की दशा का दर्शन करके ब्रिज में रह नहीं सका और दो महीने में ही वहां से मुंह छुपा करके भागा लौट करके आ गया हूं यहां द्वारका ये कन्ह है कहता है मुझे ब्रिज, ब्रिजवासी बहुत अच्छे है जो कहो वो मैं करने के लिए तैयार हूं क्या करूं क्या नहीं करूं परंतु ये केवल दिखावा कर रहा और ऐसे श्री बलदेव जब कह रहे हैं उस समय श्री कृष्ण बलदेव दोनों की दोनों ब्रिज की चर्चा करते हुए ब्रिजवासियों के बेरहा का स्मरण करते हुए वहां ही मूर्छित हो उस समय श्री ब्रह्मा जी भी आ गए हैं हल्ला सब जगह तुरुकी में ब्रह्माजी भी आ गए हैं श्री ब्रह्माजी ने उस समय कहा कि आप सब लोग यहां से हट जाओ और गरुड़ जी से कहा कि इनको जब तक वृंदावन नहीं ले जाया जाएगा तब तक इनको चैन नहीं पड़ेगा श्री कृष्ण के विधह की कोई औषधि इस समय कार्य नहीं करेगी जब तक ये वृंदावन का दर्शन नहीं करेंगे इसे जल्दी से श्री कृष्ण को वृंदावन ले जाया जाए और उस समय श्री गरुण जी राम कृष्ण दोनों को उस समय उठा करके नव वृंदावन में ले गए द्वारका में ही जो नव वृंदावन है उस नव वृंदावन में श्री कृष्ण बलदेव दोनों को ले गए वृंदावन की शीतल वायु का स्पर्श करके बलदाव जी की तो मूर्छा दूर हो गई पंथ कृष्ण अभी मूर्छता सब लोगों से कह दिया रुक्मिणी प्रवृति के कोई भी कृषि के सामने नहीं आएगा इस समय कृष्ण ब्रज के भाव में है इसके कोई भी सामने नहीं आए सब उस समय नव वृंदावन के वृक्षों के पीछे छिपकर के खड़े हो गए हैं श्री नारद जी आकाश में बादलों में योग आसन लगा करके आकाश में अधर बादलों के पीछे छिपे हुए खड़े हुए कुछ देर बाद श्री वृन्दावन का स्पर्श प्राप्त करके श्री कृष्ण की जब मूर्छा दूर हुई उस समय श्री नारद जी जितने भी श्री कृष्ण देख रहे हैं बोले हैं ये वृंदावन तो नहीं है क्योंकि समुद्र के किनारे कहीं द्वारका के महल दिख रहे थे बोले ये तो द्वारका मर्म पड़ रही है ये वृंदावन तो नहीं है जब उनकी मूर्छा दूर हुई बोले हैं मैं द्वारका में हूं क्या तब श्री नारद जी प्रकट होकर के उद्धव जी प्रकट होकर के और कह रहे हाँ मारे आप द्वारका में ही हैं आप विरह से युक्त हो गए थे श्री बलदेव उनको चेत प्राप्त हुआ पहले ही चेत प्राप्त हो गया था और श्री कृष्ण जिसे मैं श्री नारद जी का दर्शन कर रहे हैं बोले नारद बाबा आप कब आए बोले मारे आया था और आज मुझे पता लग गया कि कृष्ण कृपा अधिकारी कौन है इसकी परीक्षा करने के लिए आया था और आज मैंने ये देख लिया कि कृष्ण कृपा का सबसे बड़ा अधिकारी यदि कोई है तो वो श्री ब्रश्हानंद बृजवासी जन ये कृष्ण कृपा का निर्धारण श्री नारद जी ने साक्षात रूप से उस समय कर लिया क्या आप भी जिनके व्योग में ऐसे व्याकुल हो रहे हैं वे ब्रजवासी और श्री ब्रजगोपिकाजन और उनमें भी श्री विश्वामनंदन उनसे बढ़कर के कृष्ण कृपा का कोई दूसरा अधिकारी नहीं हो सकता है नारद जी कह रहे हैं महाराज मुझ पर बड़ी गलती हो गई आपको कहीं विरह की प्राप्ति हुई ये मेरे कारण आपको विरह की प्राप्ति हुई ये उचित नहीं हुआ श्री कृष्ण कह रहे हैं नहीं नहीं जो प्रेमी प्रिय का स्मरण कराए वो वास्तव में बहुत धन्य होकर विराजमान हैं और आज मैं अत्यंत अत्यंत धन्य हुआ तुमने मुझे ब्रजवासी मेरे प्रेमी जनों का स्मरण कराया मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत अत्यंत प्रसन्न हूं नाग बाबा तुम्हें जो चाहिए वो बरदान मांग लो उस समय श्री नारद ने एक बरदान मांगा कि महारेज जो कृष्ण कथा कहें कृष्ण कथा सुने उनको कभी भी तृप्ति न हो तो नारद ने एक बरदान मांगा कि कृष्ण कुछ कृष्णचंद्र कश्यापी तृप्ति रस्तो कदापि न भगवतों अनुग्रहे भक्तो प्रेम चानंद भाजने जो आपका अनुग्रह पात्र व्यक्ति है जो आपका भक्त है आनंद का भाजन है उसे कभी भी हे कृष्णचंद्र कभी भी तृप्ति न हो यह वरदान मांग रहे बोल दुनिया चाहे ज्ञानी तो कहेगा मैं आत्मा पूर्ण काम हो जाऊं और यहां पर नारद जी ने वरदान मांगा कि भक्त कभी भी आत्मा पूर्ण काम नहीं हो कृष्ण भक्ति को और से अधिक से अधिक वह चाहे ये वरदान दो और ठाकुर जी उस समय आनंदित होकर के कह रहे हैं कि को नामोयम बिगटकर बोले तो ये क्या वरदान मांग रही तो कोई वरदान नहीं हुआ ये तो भक्ति का स्वभाव है कि भक्ति में कृष्ण कथा कहते हुए कृष्ण कथा सुनते हुए कृष्ण की सेवा करते हुए भक्त को कभी भी तृप्ति नहीं होती है तो ये तो भक्ति का स्वभाव है वरदान मांगो हमने तुमको वरदान मांगने के लिए कहा तुम तो भक्ति के गो का वर्णन कर रहे हो तो ये तो कोई वरदान नहीं हुआ वरदान मांगो स्वभाव मत कृपा भक्त प्रेरणा व्यक्तो मेर मेरी भक्ति का ये स्वभाव ही है कि भक्त को कभी भी तृप्ति नहीं होती है तब नाली जी ने वरदान मांगा बोल मारे ये वरदान देने के लिए आप कटबद्धी हो तैयारी हो तो ये वरदान मांगता हूं कि जो कृष्ण कथा कहें सुने उनके हृदय का त्याग करके आप नहीं जाओगे बोलविंदा बिहारी लाल की ये तृप्ति नहीं हो ये तो भक्ति का स्वभाव है परंतु तो उनके हृदय में निवास करो ये वरदान आप प्रदान कर ठाकुर ने वरदान प्रदान किया तो यहां पर श्री राधा अब ये भक्तों की जब जहां पर यह बात है राधारानी का कहने, कहना ही क्या श्री राधारानी तो कहेंगे ही कि न धनम न जन्म न चुंदरी कवितांबा जगदीश कामे मम जन्म भवता भक्ति आई तुकी निरंतर आपकी भक्ति ही मुझे निरंतर निरंतर प्राप्त हो भक्त सुना सना, सना। व्याकुल होकर के ही विराजमान है तो महाप्रभु इसी श्लोक इस की व्याख्या करते हुए श्री में कह रहे हैं कि सुन मोर प्राणे बांधव नहीं कृष्ण प्रेम धन दरिद्र मोर जीवन देहद्रिय मोर सब। वृ बोलें मेरे प्राण के बांधव सुन कृष्ण ही मेरे एकमात्र धन होकर के विराजमान है कृष्ण के बिना मेरा जीवन अत्यंत अत्यंत दरिद्र है इंद्रिय सब होकर के विराजमान अतः मैं प्यारे के बिना और कोई दूसरी वस्तु नहीं मांगती हूं न धनम न जनम न चुंदरी कविता धन नहीं चाहिए जन नहीं चाहिए सुंदरी कविता भी नहीं चाहिए और ऐसा कहते कहते श्री प्रभु कृंदन करते हुए विराजमान हैं कभी महाप्रभु में विभिन्न सात्विक भाव वे उदय हुआ हैं धन जन सुंदरी कविता इनकी मैं कभी भी अभिलाषा नहीं करता हूं माने कवित्व शक्ति उसकी भी अभिलाषा नहीं करता हूं शक्ति निपुणता और अभ्यास ये तीन वस्तुएं मिलकर के काव्य रचना करती हैं शक्ति निपुणता लोक काव्य वेदादि शिक्षणार्थ शास्त्र शिक्षा भ्यास इति हेतुस्तं तो भवे। काव्य प्रकाश में कहा गया कि शक्ति निपुणता और अभ्यास हेतु तो नहीं कहा गया एक वचन का प्रयोग किया गया इति हेतुस्तं तो भवे। और उसका तात्पर्य है कि शक्ति माने ईश्वर के द्वारा दी गई कविता करने की शक्ति निपुणता माने ऑब्जर्वेशन करके लोक इनका दर्शन करके जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उस ज्ञान और काव्य की शिक्षा कविता करने की शिक्षा ये तीनों वस्तुएं स्किल ये तीनों वस्तुएं जब एक साथ मिलती हैं तो ये एक साथ मिलकर के ही कारण हैं, अलग अलग कोई वस्तु कारण नहीं है तो सुंदरीम सुंदरीन कवितांबा कहकर के ईश्वर के द्वारा दी गई कविता करने की प्रतिभा है किसी में शास्त्र लोक वेद इनका ऑब्जर्वेशन भी है इनका ज्ञान भी है और उसे काव्य करने की शक्ति भी प्राप्त है शिक्षा भी प्राप्त है काव्य शास्त्र का अध्ययन भी प्राप्त है तीनों वस्तु हैं ऐसी कविता भी मुझे नहीं चाहिए सुंदरी कवितांबा जगदीश काम्बे सुंदरी कविता भी मुझे नहीं चाहिए क्योंकि भुक्ति मुक्ति सिद्धि की यदि वांछा होगी तो साधन करने पर भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा मुक्ति मुक्ति की ये पिशाची होकर के विराजमान है इसलिए मैं भोग की इच्छा न मोक्ष की इच्छा न सिद्धि माने साहिज मुक्ति की इच्छा ये तीनों ही नहीं चाहिए चारों प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए सालों के साष्ट सामिकारूप्य और एक पांचवी मुक्ति तो बिल्कुल चाहिए ही नहीं कभी पांचों प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहिए न तो सिद्धि चाहिए न मुक्ति चाहिए न भक्ति चाहिए ये भक्ति की सहज स्वभाव है क्योंकि भक्ति का स्वरूप ही है सर्वोपाधिमुक्तम तत्परत्वे निर्मलम सारी उपाधियों से मुक्त होकर के कृष्ण सेवा की अभिलाषा ही उसमें एक एकमात्र तो होनी चाहिए ये अन्य अभिलाषता शून्य जो है वह साधक को होना चाहिए अनुकूल्यन कृष्णानुशील आनुकुल्यन भक्ति नहीं कहा गया आनुकुल्यन कृष्णानुशीलनम भक्ति कहा गया कहा जा सकता था अनुकूल भक्ति परंतु तो आनुकुल्य भक्ति नहीं कहा गया तो कभी कभी ऐसा होता है कि आनुकूल्य का पालन न करना विशेष भक्ति बन जाता है और आनुकुल्य का पालन करना भक्ति नहीं होता है जैसे युद्ध में जब श्री कृष्ण जरासंध से लड़ रहे हैं उसमें तो कृष्ण ये चाहेंगे की अनुकूलता क्या है कृष्ण तो ये चाहेंगे कि शत्रु मेरे ऊपर कसकर के प्रहार करे तब कुश्ती लड़ने में मजा आएगा वो मुझे गाली दे तो गुस्सा आएगी युद्ध करने की जोश बढ़ेगा तो अनुकूल है गाली देना परंतु उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा इसलिए अनुकुल्य भक्ति नहीं है कृष्ण की रुचि मात्र को जानना ये भक्ति नहीं इसी तरह से कन्हैया ने मैया के माठ को फोड़ दिया और मैया कन्हैया को लपेट रही है बांध रही है डोरी से उस समय कृष्ण की इच्छा क्या है कि मैं बधू नहीं कृष्ण की रुचि देखी जाए तो रुचि यह है कि मैं बधू नहीं परंतु मैया का कृष्ण की रुचि के विरुद्ध कृष्ण को बांध यह सबसे बड़ी भक्ति इसलिए आंकु भक्ति नहीं कहा अनुकूल्यन आन, कृष्णानुशीलम आनुकुल्य का मतलब है कृष्ण को परिणाम में सुख की प्राप्ति हो यह विचार करके जो चेष्टा है उस चेष्टा का नाम भक्ति है तो आनुकुल्य भक्ति न कह करके कितनी बड़ी सुंदर बारीकी के साथ में श्री जी गोस्वामी जी ने बात कर ली क्या आनुकुल्य भक्ति नहीं है अनुकूल्यन कृष्णानुशीलम है आनुकुल्यन माने कृष्ण को अंत में सुख मिले ये विचार रख करके कहीं जो चेष्टाएं हैं उसका नाम भक्ति है आनुकुल्यक्ति यदि भक्ति होता तो जरासंध का कृष्ण को गाली देना भी भक्ति बन जाता शिष्यपाल का कृष्ण को गाली देना भी भक्ति बन जाता परंतु उसको भक्ति नहीं कहा जाएगा क्योंकि वहां पर कृष्ण के हित की कामना नहीं है कृष्ण को मैं सुख दूं ये कामना नहीं है कामना यह है कि कृष्ण को मैं उल्टा दुख दू इसके मन में कोई पीड़ा हो पीड़ा देने के लिए गाली दी जा रही है जरा के द्वारा तो वो आनुकुलन कृष्णानुशीलन नहीं है कृष्ण की रुचि होने पर भी कृष्ण को सुख देने की कामना वहां नहीं है परंतु तो यशोदा कृष्ण की रुचि के विरुद्ध कार्य कर रही हैं कन्हैया को बांध रही हैं परंतु तो उनके हृदय में भावनाएं हैं कन्हैया का कल्याण करने की कन्हैया को अंत में सुख देने की कि अभी तो हम मैया बाप बैठे हैं ठीक है बालक है बालक है बालक करके छोड़ दे परन्तु तो आगे पूरे ब्रिज के राज्य को संभालना है ऐसे ही कन्हैया को हमारे पीछे कन्हिया को ही तो सब कुछ संभालना है और अभी से घर में ऐसा बिगाड़ करने लगेगा तो आगे राज्य को कैसे संभालेगा तो कन्हैया के हित की कामना वहां पर है कि बिगड़ नहीं जाए ऊर्धम कर रहा है इसको डांटना ये अनुशासन करना ये माता पिता का हमारा कर्तव्य है इसलिए कृष्ण के हित की कामना से यशोदा बांध रही है कोई दहिक नहीं, नहीं बांध रही है कि एक मात फूट गया इसलिए बांध रही हो यशोदा के कोई मात की कमी नहीं है दही की कमी नहीं है परंतु कृष्ण के हित की कामना से यशोदा बाती हुई विराजमान हो रही है तो ये आनुकुल्यन कृष्णानुशीलन ये बड़ी बात है आनुकुल्यन मात्र भक्ति नहीं है हित की कामना से जो चेष्टा करना है वो परम परम लक्ष्य की बात है मैया कन्हैया को दूध पिला रही हैं और रसोई में दूध उफन रहा है रस की एक स्थिति है प्रेम की स्थिति है कि उसमें पोष्य की अपेक्षा पोषण ज्यादा पूरी बन जाता है सो आज भूखे कन्हैया को अभी पेट नहीं भरा है कन्हैया का दूध से परंतु तो कन्हैया को छोड़ा करके स्तन को वही धम्म बैठा करके और दूध नहीं उफन जाए दूध को संभालने के लिए जाती है क्योंकि रस स्थिति यह है कि उसमें पोषिक की अपेक्षा पोषक का से प्रीति ज्यादा होती है दूध से कन्हैया का पोषण होगा माखन से कन्हैया का पोषण होगा और माखन ही इसने फोड़ दिया, माटी फोड़ दिया, तो आप कन्हैया का पोषण कैसे होगा इसलिए कन्हैया को बाधा जा रहा है क्योंकि तो प्रेम की एक रीति है कि उसमें पोषक के प्रति अत्यंत अत्यंत आदर होता है इसलिए न धनम न जन्म कविता ऐसा नहीं है कि कोई धन से परहेज हो कोई जन से परहेज हो मंद्र भवन में इतनी दास हैं सब कन्हैया की सेवा के लिए हैं श्री यशोदा जी के पास में दासियों की कमी है क्या परंतु यदि कृष्ण सेवा में उपयोगी हैं तो जन्म चाहिए कृष्ण सेवा है तो अपूर्व जो योग माया का वैभाव है उसके द्वारा श्री नुकुंज मंदिर मंदिर में प्यारे की सेवा करती हुई विराजमान है यदि कृष्ण प्रीति है तो अपने आप श्री प्रिया जी के मुख से जो गीत निकलेगा वह गीत सारी कविताओं से के गुणों से युक्त तो होगा जय ते विगम जन्म ना इसमें जो काव्य के जो गुण हैं वे काव्य के गुण जो हरे दूसरे अक्षर की समानता पहले और सातवें अक्षर की समानता ऐसी जो कविता की कुशल कुशलता है वो कुशलता सामने प्रकट हो जाएगी जो गोपी गीत है उसमें हर दूसरा अक्षर प्रत्येक लाइन का दूसरा अक्षर समान है ज यति तेधिकम श्रयति इंदिरा दृष्टता त्र तो धृता श्रव तो म बेचिन्न बते हर एक लाइन का दूसरा अक्षर एक सा है कितनी कविता है कविता की कुशलता है इसी प्रकार पहला अक्षर और सातवां अक्षर हर जगह एक सा होगा ज पहला अक्षर है ज यति तेधिकम ज सातवां अक्षर फिर से जाई आएगा जय जा ति तेधिकम ते जन्म ना श्र श श्रयति इंदिरा शो दत् आएगा तो पहला अक्षर और सातवां अक्षर ये अपने आप बराबर दृश्यता दृश्यताम दीक्षु फिर सातवां अक्षर पहला अक्षर और सातवां अक्षर ये अपने आप उनमें समानता आएगी फिर त्वी धृता समस्म विचिते तो ये धृता फिर सात में अक्षर आएगा तो ये जो कविता है वो कविता अपने आप अप। तो ये नहीं है कि न धनम न जनम नच सुंदरी कविता हमको धन नहीं चाहिए जन नहीं चाहिए सुंदरी कविता नहीं चाहिए यदि सखी नहीं होगी तो श्री किशोरी जो सुंदर के पास में दूती किसको बना करके कि भेजेंगी जैसे। जैसे। तो दैती की जग जन की भी जरूरत है धन की भी जरूरत है सर्वस्व देह धन भी प्यारे के लिए समर्पित है सखी के बिना काम नहीं चलेगा सखी से कह रही हैं अरे मोई मिलाए दे रही मिलाए दे मैं तेरी भले भले हारी जाऊं शाम सुंदर से मिला दे अर्थ गति सब हो चुकी है मन तरफर तरफर तरफर कर रहा है तल रहा है प्यारे से मिला दे मिला दे तो बिना सखी के काम नहीं चलेगा और सखी नहीं है तो शिव प्रिया जी का प्रेम अधूरा है शाम सुंदर अकेले किशोरी जी को ले जाए नुकुंज मंदिर में तो शिव प्रिया मन में विचार करती हैं कि आ प्यारे कैसी सुंदर प्रेम सेवा कर रही हैं प्यारे की ये रस प्रवीणता इसका दर्शन करने वाली यहां पर कोई सामाजिकता ही नहीं इसलिए प्रिया मान करके बैठ जाती है कि मैं यदि मान करूंगी सखियां बाहर शाम सुंदर को ढूंढ रही हैं वे भीतर प्रवेश कर लेंगी और प्रवेश कर लेंगी तो इस रस का मैं जो प्यारे की सेवा कर रही हूं प्यारा जो मेरी सेवा कर रहा है प्यारे का जो सुख है उस सुख का वे सखी दर्शन करेंगी रस हो रस का कोई भोगता नहीं हो तो ऐसा रस किस काम का तो ऊपर से कहा जा रहा है न धनम न जन्म न सुंदरी ंत कृष्ण सेवा के लिए है तो ये सभी वस्तुएं परमपरम कल्याणकारी हो करके विराजमान हो जाएंगी इसलिए भक्त कृष्ण सेवा की कामना को रखता है न धनम न जन्म न चुंदरी में ये दिखा रहे हैं कि श्री प्रहलाद जी उनसे भगवान ने कहा कि बेटा तैने बड़ी सुंदर स्तुति की तुम मुझे बर मुझसे बरदान मांग ले प्रहलाद जी बोले महाराज हम तो बेष पहले ही संसार में फंसे हुए हैं विषयों में फंसे हुए हैं जो व्यक्ति कहीं सन्निपात रोग से युक्त है जर में घबरा रहा है वो तो ये कहेगा मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा परंतु डॉक्टर क्या उसको आइसक्रीम देगा क्या तो यदि हमसे पूछोगे कि तुझे जो चाहिए तो मैं मा, वो मांग ले तो हम तो संध्यपात के रोगी हैं हम क्या मांगेंगे धन दे दो जन दे दो पुत्र दे दो ये मांगेंगे और क्या मांगेंगे इसलिए श्री पल्लाद भगवान को डांटते हुए बोले उल्टी बात के मामलोभ पत्या आसक्तम भरे ही बोले महारे हमको आप प्रोभन मत दो हम तो पहले से ही संघपात के रोगी हैं और संघ का पात का रोगी तो ऊपर मांगेगा डायबिटीज का मरीज है उसके सामने लड्डू रखोगे तो, <laughs> <laughs> तो वो तो लपकेगा तो क्योंकि उसको रोका क्या है इसलिए तो लोग तो ज्यादा उसकी ओर दौड़ेगा तो हमसे यदि कहोगे कि तुम्हें जो चाहिए तो हम तो वही जो कुपथ्य है उस कुपथ्य को ही मांगेंगे इसलिए हमको ऐसा मत दो कैसे डॉक्टर हो नृसि भगवान को डांट दिया कि हमको प्रलोभन और दे रहे हो हम तो उन्नीस चीजों को मांगेंगे इसलिए मैं आपसे कोई भी वरदान नहीं मांगूंगा भगवान बोले बेटा तू समझा नहीं जब तक मैं तुझे कुछ दूंगा नहीं तब तक मुझे संतोष नहीं होगा बालक कुछ मांग नहीं रहा है परंतु तो जब लाव मरता है तब बालक के हाथ में चॉकलेट लड्डू अपने आप पकड़ा दिया जाता है उसकी जेब में दस पचास रुपए का नोट जबरदस्ती ठूस दिया जाता है बालक मांग नहीं रहा है तो मैं तुझे नहीं दूंगा तो मुझे संतोष नहीं होगा इसलिए मेरा तो यह आदेश है कि तू कुछ मांग आदेश भी नहीं मांगेगा मानेगा क्या मैं आदेश देता हूं कि कुछ मांग प्रहलाद जी बोले मारे आदेश दे रहे हो तो लाओ मांग लेता बोल जल्दी मांग जल्दी मांग प्रहलाद ने कहा वरदान मांगता हूं कि कामा नाम हृदय संरोधम भवतस्तुणी वरम हृदय में कामना ना वासना न उठे ये वरदान प्रदान करो मांग भी लिया और कुछ मांगा भी नहीं बोले हर कितने चतुर हैं हृदय में कामना वासना न उठे ये बरदान मुझे प्रदान कर दो क्या बात है एक संत थे उन्होंने इस मंत्र का जप किया कामना इसकी माला लेकर जपा केवल के हृदय में कामना नहीं हो ना ये ये कहीं न कहीं मन में ये भावना हो जाए बहुत बड़ी बात होगी भजन को आगे बढ़ाने में कि किसी चीज की हम कामना नहीं ठीक है जैसा चल रहा है जो जो जो भाग्य का प्रारब्ध का क्रम है वो प्रारब्ध का क्रम चल रहा है ठीक है काम में मांगेंगे तो जो जिसको जितना मिल गया है उसको उतना ही चाहिए उतना और मिल गया है तो फिर उतना ही और चाहिए ये संसार का स्वभाव है मन का स्वभाव कि जिसके पास में जितना है उसे उतना ही और चाहिए उतना मिल जाए तो उसे उतना ही फिर और चाहिए वो कभी संतुष्ट होने वाला नहीं तो प्रल्लाद ने नृसि भगवान को भी डांट दिया कि मामा प्रलोभ है मुझे प्रलोभन मत दो क्योंकि उत्पत्तिया आसक्तम कामेश मैं तो उत्पत्ति से ही कामनाओं में आसक्त हो करके विराजमान हूं इसे बरदान देकर क्यों हमको भ्रमित मत करो यदि बरदान दे रहे हो तो फिर यह बरदान मांगता हूं कि कामानाम हृदय संरोधम कामना वासनाओं का अंकुर समाप्त हो जाए कामना वासनाएं नहीं उठें कामना उठे तो केवल आपकी सेवा की कामना उत्पन्न हो अन्य नहीं जो स्वामी सेवा के बदले में कुछ चाहता है और दे करके शिष्य सेवक से दूर हट जाना चाहता है वो स्वामी नहीं और जो सेवा करके स्वामी से कुछ वेतन चाहता है वो सेवक नहीं मैं आपका निष्कारण सेवक आप मेरे निष्कारण स्वामी होकर के बेराजमान मुक्ति मुक्ति की ये स्पर्धा ये कभी हृदय में रहे ही नहीं यही चाह रहे ठाकुर ने भी यही कहा कि यदि कोई भजन करके मुझसे संसार के सुख विषय सुखों को मांगे तो वो बड़ा मूर्ख है कृष्ण कहे अमाय भजे मांगे विषय सुख अमृत छाण विषमागे यही बड़े मूर्ख जो मुझे छोड़ करके संसार के विषयों को मांगे वो बड़े बहुत बड़ा मूर्ख होकर के ही विराजमान है पंचम श में भी कहा गया श्री भारतवर्ष की महिमा का गायन करते हुए के भारतवर्ष परम परम धन्य हैं जो कि श्री कृष्ण की प्रकाश में रत होकर के विराजमान इसलिए इस भारत भूमि का नाम भारत है महा मान्य प्रकाश तेज जो ज्ञान के प्रकाश में रत हो उस भूमि का नाम भारत जो कृष्ण के माधुरी के प्रकाश में रत हो उस भूमि का नाम है भारत तो यह भारतवर्ष ज्ञान और प्रेम के प्रकाश में सदा रत रहने वाला है ऐसे भारतवर्ष की भूमि का निरूपण करते हुए शास्त्र में कहा गया कि स्वयं विधत्ते भयस्ता अनिच्छताम इच्छा प्रधानम निज पाद पल्लव श्री प्रभु भक्त के इच्छाओं को ढकने के लिए निज पाद पल्लवम अपने चरणों को भक्त के हृदय में स्थापित कर देते हैं पुराना कच्चा घर था किसी व्यक्ति का और वहां पर बरसात के दिनों में आए दिन कहीं कीड़ा निकल आए सांप निकल आए वह डर किसी व्यक्ति से पूछा समझदार व्यक्ति बोले बोल भाई कहां से निकलता है देखा है क्या बोले पकड़ने में नहीं आता है भाग जाता है निकलता है बड़ा डर रहता है बोले कहां भागता है बोले इस कोने में ये जो बिल है इसमें घुसता है बोल कोई चिंता की बात नहीं एक बड़ी सी शिला लाओ और शिला ला करके इस छेद के ऊपर जमा दो चार ओर मिट्टी लगा कोई चिंता नहीं को रही है कि काट के निकल आए ऐसे ही हृदय रूपी बिल में कामना रूपी सर्प नि निकल रहा था श्री ठाकुर क्या करते हैं भक्त के हृदय में इच्छा प्रधानम निज पाद पल्लवम इच्छाओं को ढकने के लिए अपने चरण रूपी पाद पल्लव को स्थापित कर देते हैं तब कामना वासना रूपी सर्प नहीं निकलता है बोलो लाल की, तो स्वयं विधत्तेम भक्त नहीं चाह रहा है परंतु स्वयंते स्वयं ही इच्छा प्रधानम निज पाप पल्लव इच्छाओं को ढकने के लिए अपने चरणों को भक्त के हृदय में भगवान स्थापित कर देते है ये भगवान की अपूर्व कृपा है तो जब सामान्य भक्तों की स्थिति ये है कि वे कुछ नहीं चाहते हैं तब श्रीमद महाप्रभु श्री राधिका स्वरूप होकर के राधा भाव द्विती से विराजमान होकर के महाप्रभु जो विराजमान हैं वे यदि ये कहें कि न धनम न जन्म न च सुंदरी कवितांबा जगदीश कामय तो ये कौन सी बड़ी बात है श्री कपिल देव जी ने भक्ति के चार स्वरूपों का वर्णन किया श्रीमद् भगवत गीता में तीन प्रकार के भक्ति कही गई सात्विक राजस्थान परंतु श्रीमद् भागवत में चार प्रकार की भक्ति कही गई सभी चीज चार चार चार प्रकार की कही गई एकादश में भी चार प्रकार की कही गई सात्विक राजस्तामस और निर्गुण भक्ति को कहा गया है निर्गुण शुद्धा भक्ति को तामस भक्ति किसका नाम जहां किसी दूसरे का नुकसान करने के लिए भक्ति की जाए वो तामस भक्ति है शत्रु का विनाश करने के लिए जहां कोई भक्ति की जाए उसका नाम तामस भक्ति है पर ऐसा होता नहीं है जो भक्ति करेगा उसका चित्र बदल जाएगा करता तो है वो शत्रु का मार को मारने के लिए द्विती ने पुनसवन व्रत किया इसलिए कि इंद्र को मैं मार दू इंद्र ने मेरे बेटे हिरणाक्ष हिरण्य कश्यप को मारा है और मां की ममता तो मां की ममता है इसलिए द्विती ने कश्यप ऋषि से पूछा कश्यप ऋषि ने स्वयं नहीं किया स्वयं व्रत नहीं किया अदिति ने जब कहा तब कश्यप ऋषि और अदिति दोनों ने मिलकर के व्रत किया पंत क्योंकि इंद्र को मारने के लिए ही ये व्रत किया जा रहा है शत्रु का विनाश करने के लिए व्रत किया जा रहा है कश्यप ऋषि ने व्रत बता तो दिया कि तुम पुंसुमन व्रत करो एक वर्ष का व्रत करो पंत स्वयं उसमें सम्मिलित नहीं हुए अद्वितीय ने व्रत किया इंद्र को यह पता लग गया कि मेरी मौसी मुझे मारने के लिए व्रत कर रही है तो इंद्र एक छोटे से ब्राह्मण बालक का बटुक्का रूप देश धारण करके द्विती के आश्रम में आ गए वहां दिवी की सेवा करें खुद सेवा करें दि वैसे भी व्रत कर रही हैं, तो थक रही हैं परंतु तो ये दौड़ दौड़ करके दिविति की सेवा करें, एक दिन द्विती सहयोग की बात के संध्या के समय चूठन मुंह सो गई नींद आ गई और इंद्र को मौका मिल गया और इंद्र द्विति के गर्भ में उस समय प्रवेश कर गए और बज्र लेकर के द्विति के गर्भ में जो बालक था उस बालक के इन्होंने सात टुकड़े किए वे सात बालक हो गए इंद्र ने एक एक बालक के फिर सात सात टुकड़े किए वे उनचास हो गए इंद्र तो उस समय सिर पकड़ करके बैठ गए बोले ना बाबा मैं इनको मार नहीं सकूंगा एक कोई मारना मुश्किल यहां पर तो उड़न हो गए साथ सा तो तो जो होगा सो होगा बे उलन चास करने लगे इंद्र बोले मां रोदो ये उनका नामकरण भी कर दिया इंद्र ने कि तुम रो रुदन मत करो तो स मरुद्ध हो गए मारुद ये उनको उनका नामकरण भी कर दिया अब जब ४९ बालकों का जन्म हुआ और पचास में इंद्र उत्पन्न हुआ तो बोली इंद्र तू कहां से आया तो इंद्र हाथ जोड़ करके बोले बोल मौसी तेने जो भगवान की आराधना की वो आराधना व्यर्थ नहीं गई है अब देखिए भजन किया गया है ठाकुर की आराधना की गई है हिंसा को लेकर के इंद्र को मारने के लिए परंतु तो भगवत भक्ति का यह प्रभाव है कि दिति की बुद्धि पलट गई कि बेटा, मां के हृदय को तू नहीं जानता है मां का हृदय कितना कोमल होता है मैं अपने पुत्रों के के दुख से कितनी दुखी हूं मैं और पुत्र वियोग नहीं सहन कर सकती यदि मैंने इन पुत्रों को उनचास पुत्रों को तेरा विरोधी बनाया तो एक ने एक दिन तू कोई न कोई तू बड़ा चतुर है तू कोई न कोई को मरवा को दिया तो फिर इन पुत्रों को भी तू मरवा देगा अब बेटा और ज्यादा मैं पुत्र वियोग नहीं सहन कर सकती हूँ मेरा माँ अपने ये मैं मां हूं और मां पुत्र के व को इतना सहन नहीं कर सकती है इसके जा भले ये पुत्र मुझसे दूर हो जाए इन पुत्रों का तू पालन करना इन पुत्रों को तू ही ले जा ऐसा जाकर ने अपने 49 पुत्रों को इंद्र को दे दिया थे दैत्य परंतु वे इंद्र के सहयोगी बनकर के 49 पुत्र विराजमान हो तो कहने का तात्पर्य यह है कि तामसी भक्ति है ही नहीं ऊबर से कहने में अभिसंध्याय जो हिंसा दम्भम माश्चर्य में हुआ जो हिंसा को लेकर के दम्ह माश्चर्य को लेकर के जो भक्ति की जाती है किसी को मारने के लिए जो भक्ति की जाती है उस भक्ति का नाम नामस भक्ति है परंतु तत्वता तो तो भक्ति का ये गुण है कि एक भक्त उसका हृदय अपने आप बदल जाएगा चाहेगा वो कैसे भी परंतु तो वह फिर ठाकुर के चरणों के माधुर्य में ही कहीं न कहीं लग जाएगा फिर दूसरे चरणों में दूसरे जो हिंसा मार उसमें वह नहीं उलझेगा इसलिए तामस भक्ति हुई राजस भक्ति किसका नाम बोलो जहां कोई कामना को लेकर के सुख पाने के लिए जो भक्ति की जाए उसका नाम राजस भक्ति है इसके प्रमाण है अच्छा पिता मुझे गोदी में नहीं बैठा रहे हो देखना मैं इतनी बड़ी स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा कि तुम्हारा राज्य पीछे पड़ जाएगा तो चले हैं प्रतिद्वंदता को लेकर के उत्तान पाद के साथ में पिता से रूठ करके कि मुझे गोदी में नहीं बैठाया मैं देखना तुमसे बड़ी स्टेट खड़ी करके दिखा दूंगा परंतु जैसे ही नारद जी सामने आए नारद जी के दर्शन मात्र से ध्रुव का जो ईर्षा भाव था जो असूया भाव था वह सब दूर हो गया नारद जी का दर्शन करके शुद्ध भक्ति उत्पन्न हुई नारद जी बोली बेटा अहो तेजक क्षत्रियों क्षत्रियों का तेज आज देखा ध्रुव घर छोड़ के आ तो गया है परंतु तो कच्ची लगोटी लगा करके आया है कि पक्की लगोटी जरा परीक्षा करनी चाहिए नारद जी ने ध्रुव से कहा अरे बेटा अभी तू बालक है तेरा अपमान भी नहीं है सम्मान भी नहीं है चल मैं तुझे राजा को समझा दूंगा तुझे ही गद्दी के ऊपर अभी बैठा देंगे पंत नारायद जी का दर्शन करते ही ध्रुव का राजस्व भाव बिल्कुल समाप्त हो गया और ध्रुव यही बोले कि गुरु जी पिता की गद्दी रद्दी हो मैं तो गोपाल जी के चरणार विद की चौगद्दी के ऊपर ही विराजमान शुद्ध भक्ति का भाव उत्पन्न हो गया शुद्ध कह रहे हैं बोले मारे मैंने सुना है कि आपने जिसके सिर के ऊपर हाथ रखा उसे गोविंद प्राप्त करने में विलंब नहीं होता है मेरे सिर के ऊपर भी हाथ रखिए मुझे भी गोपाल की प्राप्ति हो जाए नारायण जी ध्रुव की उस निष्ठा को देख करके शुद्ध भक्ति जो उत्पन्न हुई और जो राजस्व भाव दूर हुआ था उस राजस्व भाव को दूर होकर के जैसी ही कृपा के वैसे ही श्री ध्रुव को द्वाराक्षर मंत्र बीज सहित प्रदान कर दिया प्रणव सहित द्वारा मंत्र को प्रदान कर दिया यद्यप प्रणव का उपदेश दिया जाता है जब उपनयन संस्कार हो जाता है उसके बाद में गायत्री मंत्र के साथ में प्रणव ओंकार का उपदेश दिया जाता है परंतु यहां पर पहले ही ध्रुव का यज्ञोपवीत नहीं हुआ है उपने नहीं हुआ है तब भी प्रणव सहित बीज सहित ध्रुव को भी मंत्र प्रदान कर दिया ये सिद्धांत दिखाया कि श्री कृष्ण दीक्षा में उपनयन इत्यादि संस्कारों की भी आवश्यकता नहीं है स्त्री शूद्र या जो अभी शूद्र बत है द्विजात तो जिसको प्राप्त नहीं हुआ केवल जन्म से जिसको द्विजात प्राप्त है अभी योप संस्कार नहीं हुआ है उसको भी बीज मंत्र सहित श्री कृष्ण नाम मंत्र ग्रहण करने की क्षमता है योग्यता है ये साक्षात रूप से दिखा दिया भक्ति में सबका अधिकार और श्री ध्रुव विशेष रूप से कह रहे हैं कि महाराज जो आपके चरणार को प्राप्त करके सुख की प्राप्ति होती है अब राज्य को लेकर के क्या करूंगा राज्य की भी अब मुझे अभिलाषा नहीं है या निर्मृतृता पत्ता जो सुख की प्राप्ति देवधारियों को आपके चरण कमलों का ध्यान करने पर कृष्ण कथा श्रवण करने पर होती है वह ब्रह्म में भी नहीं है ब्रह्म सुख भी त्याग कर दिया न धनम न देनम न च सुंदर कवितांबा जनदी तो भक्ति जहां उत्पन्न होती है वहां पर सात्विक राजस तामस तो तामस की बात हो गई राजस की बात हो गई सात्विक का तो कहना ही क्या सात्विक का तात्पर्य है कि जहां ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति की जाए उसका नाम सात्व संकाधकों की जो भक्ति है वह ज्ञान के लिए और अंत में ज्ञान की निष्ठा को भी छोड़ करके वे श्रीकृष्ण चरणों की निष्ठा में विशेष रूप से विराजमान तो जहां कर्म उनके प्रयास परिहार को करते हुए कर्म की आसक्ति को त्याग करके कर्तव्य समझ करके भगवत भजन किया जाए उसका नाम है सात्विक पंत निर्गुणों से कहेंगे जहां आम आमकुल्यन कृष्णाम शीलन हो उसका नाम निर्माण तो चार प्रकार की भक्ति हो गई किसी की हिंसा करने के लिए भक्ति जो प्रारंभ की गई वो है तामस भक्ति तामस नहीं है तामस भाव समाप्त हो जाएगा जहां कोई अभिलाषा लेकर के भक्ति की गई कोई अनुष्ठान किया गया वो अभिलाषा भी छूट जाएगी शुद्ध भक्ति में वो परिणत हो जाएगी उसका नाम है राजस जहां ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भक्ति की गई मोक्ष की अभिलाषा भी दूर हो जाएगी और कृष्ण चरणों की भक्ति ही मुख्य रूप से उत्पन्न हो जाएगी अतः सालों के साथ एकत्व साक्ष सारूप्यु दीयम न गृहती जना भक्त जो है वो चार प्रकार की भक्ति न लेकर के सेवा ही एक मात्र चाहते हैं सेवा मिलती है तो स्वर्गापर्ग मध्याम कथचित यदिछति कल प्रसंग में निरूपण कराए थे श्री चित्र केतु को स्वर्ग की प्राप्ति हुई प्रहलाद जी अपवर्ग मोक्ष को जीवों के मोक्ष की प्रार्थना कर रहे हैं नृसिह भगवान से मधाम श्री गजेंद्र इनको आपने अपने धाम की प्राप्ति कराई परंतु तो उन्होंने स्वीकार किया तब जबके सेवा सुख मिला तो मिला नहीं तो इन चीजों को वे नहीं मान रहे हैं साधक जो है भक्ति के द्वारा उसके सारे प्राध कर्म दूर हो जाएंगे प्राद कर्म दूर हो जाने पर भी देह की कहीं कहीं आवश्यकता है तो साधक के संचित क्रिमा और अपराध तीनों प्रकार के कर्म समाप्त हो जाते हैं पंत तीनों प्रकार के कर्म समाप्त हो जाने पर भी साधक कहीं भगवत चरणार बिंदु को प्राप्त करने के लिए अभी देह का त्याग नहीं करता है ठाकुर भास बनाए रखते हैं क्लेश अग्नि शुभधा मोक्ष लघुता कर सुदा सान्द्रानंद विशेष आत्मा श्री कृष्णा का श्रीमता तीन प्रकार की भक्ति हैं साधन भक्ति के दो गुण हैं क्लेश अग्नि और शुभधा उससे बढ़कर के फिर दूसरी भक्ति आई भाव भक्ति भाव भक्ति के दो गुण हैं मोक्ष लभता गुण सुद उससे बढ़कर के फिर प्रेम लक्षण भक्ति आई प्रेम लक्षण भक्ति के भी दो गुण हैं सानंद विशेषात्मा परम परम आनंद उनकी प्राप्ति करना और श्री कृष्ण का आकर्षण कर लेना तो छह गुण भक्ति के बताए जिनमें दो दो गुण विशेष रूप से प्रकट क्रम क्रम करके दो दो तीनों भक्तियों में प्रकट होते हुए चले जाएंगे पीछे वाली जो भक्ति है उसमें सारे गुण उसमें रहेंगे उसमें छ रहेंगे बीच वाली भक्ति में चार रहेंगे प्रारंभिक जो साधन भक्ति है उसमें दो गुण रहेंगे तो ये अपने आप भरते हुए चली जाएंगे तो भगवान प्रार्ध की निवृत्ति यद्यपि साधन भक्ति में, में ही क्लेश् होकर के साधन भक्ति में ही संचित क्रियमाण और प्रार्थ तीनों कर्मों की नृत्य हो जाए हो रही है परंतु तो फिर भी प्रार्थ का आभास रखते हैं क्योंकि प्रार्ध यदि समाप्त हो गया पूरी तरह से प्रार्ध समाप्त कर दिया तो फिर शरीर गिर जाएगा और बिना शरीर के भजन कैसे करेंगे इसलिए साधक के शरीर को बनाए रखते हैं चाहते तो अजामिल के पापों की निवृत्ति हुई प्रार्ध्य की निवृत्ति हुई तुरंत ही मोक्ष हो जाना चाहिए था परंतु तो अजामिल का शरीर बना रहा जिससे कि भजनानंद को वो प्राप्त कर सके भजन कर सके इसलिए साधक के प्रार्ध की निवृत्ति हो गई है परंतु तो दीनता में क्या होता है दीनता में साधक ही मानता है अरे हम तो कर्म में पड़े हुए हैं भक्ति में यद्यपि यह सामर्थ्य है कि वे प्रार्ध को नष्ट कर देगी परंतु तो मेरे शरीर के पापी के ऊपर मेरे शरीर के अपराधी के ऊपर भक्त महारानी को कृपा करने लगी एक और तो मैं भक्ति की निंदा करता हूं भक्ति की आज्ञा को मानता नहीं हूं और दूसरी ओर यह चाहूं कि मैंने कृष्ण नाम लिया है तो मेरे प्राण नृत्य हो जाए तो भक्ति को क्या पड़ी कि उनकी निंदा भी करो और फिर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह भी करें ऐसा दीनता में एक भक्त मानता है यद्यपि वो जो कष्ट भोग रहा है वह दीनता उत्पन्न करने के लिए ठाकुर ने उसको कहीं दिए परंतु तो वो मानता ये है कि मैं प्रारंभ भोग रहा हूं दोबारा संतगण जो जन्म भर भजन करते रहे वे भी जीवन के अंतिम समय में अंतिम क्षणों में कहीं दीनता कहीं व्याकुलता रोग पीड़ा इनको प्राप्त करते हैं और वे कहते क्या हैं बोले हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं अपने प्रार्थों को भोग रहे हैं सच सच पूछा जाए तो प्रार्थ उनके कभी के नष्ट हो गए उनमें प्रार्थ तो ही नहीं एक कृष्ण नाम लेने पर भी क्लेश अग्नि शुभा क्लेशग्नि है भक्ति तो उनके प्रार्थ तो पहले ही नृत्य हो गए परंतु वे दीर्णता में मानते हैं कि भक्ति महारानी ने मेरे प्रारब्धों को नष्ट नहीं किया है ये दीनता के कारण मानते हैं भक्ति ने तो नष्ट कर दिया था उनके प्रारब्धों को परंतु मान बैठे हैं ऐसा विचार करते हैं कि हम अपने प्रारब्धों के अनुसार सुख दुख भोग रहे हैं और ये जो सुख दुख हैं ये सुख दुख उनमें दीनता उत्पन्न करते हैं और दीनता उत्पन्न करने पर उनका भजन और ज्यादा बढ़ता है साथ के साथ में श्री गुरुदेव इस बहाने शिष्य को सेवा करने का अवसर भी प्रदान करते हैं जी हैं सेवा का अवसर भी प्रदान करते हैं ये इस बहाने कहीं सेवा का अवसर भी श्री गुरुदेव प्रदान कर रहे हैं कि शिष्य को भी सेवा का ये मौका मिले। परंतु उनके प्रण नहीं है तत्वता दीनता के कारण में प्रार्धाभास मानते हैं और कहीं प्रार्धा भा होकर के उनका शरीर बना रहता है और शरीर बना रहने पर उनकी दीनता उत्पन्न हो जाती है दीनता से उनका भजन और भी ज्यादा लगता है इसलिए यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपके चरणारिंद की भक्ति निरंतर निरंतर हो सवई पुंसा परो धर्म य तो भक्ति अदोषित तो न धनम जन्मनि जन्म न जन्मन भक्ति कविता मेरी आप में अहितु जो भक्ति है अहितु की जो भक्ति है वो प्राप्त हो अहितुकी का तात्पर्य है भक्ति करके बदले में कोई चीज चाहना भोग या मोक्ष चाहना ये हो हेतु हो मोक्ष चाहना यह हो गया भक्ति का हेतु और ऐसा न चाहना वो हो गया अहित की और अप्रत्यता का तात्पर्य है कि भक्ति का जब फल मिल गया संसार की नवृत्ति हो गई तब भक्ति छूटेगी नहीं यह है अप्रत्यता यदि भक्ति के द्वारा संसार छूट गया संसार से मोक्ष हो गया और भक्ति छूट गई तो हम ये कहेंगे कि ज्ञान ने भक्ति को कुचल दिया दबा दिया प्रत्यता हो गई परंतु भक्ति अप्रत्ययता रहती है भक्ति ने मोक्ष तो प्राप्त करा दिया परंतु मोक्ष कभी भी हावी नहीं होगा भक्ति कभी छूटेगी नहीं इसी प्रकार भक्ति के द्वारा भोग तो मिल जाएगा परंतु भोग मिलने पर यह नहीं है भोग मिल गया राज्य मिल गया वो ठाकर के माला पर हरा दो कहीं ऐसा कभी नहीं होगा भक्त माला को कभी नहीं छोड़ सकता है। तो वो है भोग मिलने पर भक्त जो भोग है कर्म है वो भक्ति को दबाते नहीं है तो अप्रत्यता का मतलब यही है कि यदि भोग या मोक्ष की प्राप्ति होने पर भक्ति दब जाए तो वो हो गई प्रत्यता और भक्ति दबे नहीं भोग मोक्ष मिल रहे फिर भी भक्ति कर की जाती रहे तो उसको कहेंगे अप्रत तो भक्ति के द्वारा आनुषंगिक रूप में ये सारी वस्तुएं मिल जाएंगी भोग मोक्ष मिल जाएंगे परन्तु फिर भी भक्त उन भक्ति को कभी छोड़ता नहीं है इसलिए यह आत्मा सुख भक्ति के द्वारा ही आत्मा मानी श्री कृष्ण परम प्रसन्न होते हैं आत्मा शब्द के दो कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं और आत्मा का तात्पर्य साधक को भी परम परम सुख की प्राप्ति भक्ति से ही मिलेगी आत्मा सुख प्रसिद्ध आत्मा माने जीव भी परम प्रसन्न होगा और आत्मा माने श्री कृष्ण भी भक्ति से जैसे प्रसन्न होंगे वैसे किसी दूसरे प्रकार से श्री मदनमोहन प्रसन्न नहीं होंगे भक्ति से जैसे प्रसन्न होते हैं अतः भक्ति जो है वह नरंतर निरंतर अहित की होकर के विराजमान है फलान्तर अनुसुन रहित होकर के विराजमान इसके लिए ही श्री वृतरासुर प्रार्थना कर रहे हैं न धनम न जनम न मेरे धन कौन हो मेरे धर्म अर्थ काम मोक्ष आप ही हो सबसे पहले धर्म की बात कर रहे हैं अहम हरे तब पादे मूल दासा में दास भक्त का धर्म कौन है श्री कृष्ण ही भक्त के धर्म मैं हूं आपका दास, आप मेरे स्वामी यह हो गया धर्म आपके चरणों के मूल के दासों के दासों का अनुदास बनना चाहता हूं क्योंकि निज साधन बल पर जो फल की प्राप्ति होगी वो सीमित होगी और कृपा के बल पर जो प्राप्ति होगी वो विपुल होगी और अधिक प्रभावशाली होगी निज साधन बल पर यदि कोई समुद्र से पानी लेकर के आए उसको फिल्टर करता जाए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर कि कितने आरो लगाने पड़ेंगे तब जाकर के पानी मीठा बनेगा परंतु बादल के माध्यम से समुद्र का जल ही जब बरसाया जाएगा तो उसमें कोई आरओ लगाने की जरूरत नहीं है हरि लाल जी तो कृपा के द्वारा जो प्राप्त वस्तु है और निसाधन के द्वारा प्राप्त वस्तु दोनों में बहुत बड़ा अंतर निधन के द्वारा प्राप्त वस्तु में कहीं न कहीं दोष रह जाएगा परंतु कृपा के द्वारा जो प्राप्त वस्तु है वह परम परम सुखदाई होकर के विराजमान है अतः श्रीमत वृत वे कह रहे हैं अहम हरे तौपादय मूल दासान दास मैं आपके चरणारिंद के दासों के दासों का अनुदास बनना चाहता हूं क्यों दास बनने में निधन से समुद्र जल की प्राप्ति होगी वहां तक की यात्रा करो समुद्र और फिर समुद्र से जल लेकर के आओ कितनी मेहनत करनी पड़ेगी परंतु तो बादल वर्षा के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी बादल कृपा करके अपने आप ही भरसेगा और मीठा पानी दे तो निसाधन जल समुद्र जल के समान है और कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाली जो भक्ति है वह वर्षा के जल के समान है एक बात फिर निधन में बड़ी कठिनाई पड़ेगी और राजा चेतई और आगे भाई उसमें भेड़ नहीं लगेगी तो कृपा के द्वारा संपूर्ण वस्तु की सरलता से कहीं प्राप्ति हो सकती है दूसरी बात यह तीसरी बात हमारा जितना साधन है उतने कृष्ण माधुरी का आस्वादन हमको प्राप्त होगा परंतु यदि गुरुजनों की कृपा का आश्रय ग्रहण कर रखा है तो उन्होंने बड़े परिश्रम करके तप करके समाधि करके जो वस्तु की अनुभूति की होगी उनकी अनुभूति सहज ही हमको प्राप्त हो जाएगी उनने जो आस्वादन किया और आस्वादन करने पर जो ओक लगा करके उन्होंने उस माधुरी को पिया अब ओक में से सिकियों से एक आध बूद जो नीचे टपकी उनमें ऐसे जो चेटा चेटी हैं वो भी लग जाएंगे उनका उतना साई पेट उतने में भर जाए तृप्त भी हो जाए ना तो उन चेटा चेटी का इतना बड़ा पेट है कि वो नहीं भरे और उन से निकले हुए वे जो एकाद सूत्र हैं श्री गुरुदेव के उस पूरी परंपरा के वे सूत्र जीवन का परंपरा कल्याण कर देंगे उसके लिए पर्याप्त होंगे इसलिए दास नहीं बन रहे हैं दासान दासो भवितास में भूया शिवृत प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं दासों के दासों का अंदाश बनना चाहता हूं मेरा अपना धर्म क्या है धर्म है श्री कृष्ण जीव है नित्य कृष्ण दास श्री प्रभु है नित्य स्वामी तो दासान तो धर्म धर्म भी भगवान अब अर्थ भी भगवान कितना न नाक पृष्ठम न चपार भगवान ने कहा इंद्र से युद्ध कर रहा है वृत् मैं तुझे स्वर्ग का राज्य दे दूं तो शिव वृत्त बोले न नागपृष्ठम स्वर्ग नहीं चाहिए अथवा नागपुष्ठ का तात्पर्य है ऊपर का क्रम भंग नहीं करना है तो सीधा वैकुंठ देता हूं बोले वैकुंठ भी नहीं चाहिए सेवा मिले तो वैकुंठ चाहिए सेवा नहीं मिले तो वैकुंठ भी नहीं चाहिए नाक शब्द के दोनों अर्थ नाक मान्य स्वर्ग नाक मान्य वैकुंठ ना भाई से डरता हो तो और नीचे जा साल सुख ले ले पृथ्वी का बोले हुम राज्य भी नहीं चाहिए बोले तो और नीचे आ जा, जा रसाधिपत्य हम पाताल का राज्य ले ले बोले वो भी नहीं चाहिए बोले अरे राज्य की जिम्मेदारियों से बचना चाह रहा होगा इसलिए जहा योग की सिद्धियां दे दूं जहां चाहेगा अणिमा मेहमा सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी उनके आगे एक जगह सीमित होकर के क्यों रहे सब जगह अपने प्रभाव को दिखा बोले योग सिद्धि भी नहीं चाहिए अपुनर्भाव मोक्ष भी नहीं चाहिए मैं समंज सत्वाद रही संपूर्ण शास्त्र आपको ही परम फल के रूप में अनूपण करती हैं। आपके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए बोल कैसे चाहता है तो उसने कहा कहा अजात मातरम खगाम यथा वस्तराता प्रियम प्रेम विषुम विषन्ना मनोरविन्दाक्ष दिदक्ष चार दृष्टान्त दिए सबसे पहले दृष्टान्त दिया अरविंदाक्ष कमल कमल है तो परंपरित रूपक में अपने आप दृष्टान्त हो जाएगा कि मेरा हृदय भ्रमण बन करके आपके चरण कमलों का सेवन करना चाहे पंत भगवान बोले ये दृष्टान्त बिल्कुल रद्दी किसी काम का नहीं क्योंकि भोरे का न तो उपवास्य में परम आसक्ति है न उसकी फल में परम सकती है न काल में आ सकती कमल खिलेगा तो कमल के पास में जाएगा कमल बंद है तो नहीं जाएगा तो काल नहीं है सर्व काल में भजन नहीं का बोलता भी एक नहीं है यदि कमल खिल रहा है तो कमल से मधु संचय करेगा और यदि कोई लिली खिल रही है या कोई कुमुद नहीं खिल रही है या कोई कुमुद खिल रहा है या कहीं कुंद पारिजात खिल रहा है तो कोई भी फूल हो उसको तो फूल से मतलब है उसे शहसे मतलब है ये मतलब नहीं है कि मैं कमल के रस को ही लूंगा तो उसका उपास्य भी एक नहीं है काल एक नहीं है भोरे का भोरे में दूसरा जो दोष है वो ये है उपास्य एक नहीं है यह नहीं है कि अमुक कमल का ही रस लूंगा दूसरे कमल का रस नहीं लूंगा किसी भी कमल का किसी भी फूल का वह रस लेने लगेगा और उसका उद्देश्य भी एक नहीं है तो उपास्य एक नहीं उद्देश्य एक नहीं काल एक नहीं वो गुड़ के ऊपर भी बैठ जाएगा और गुड़ के रस को भी ले लेगा तो न तो उसका उद्देश्य प्रयोजन प्रयोजनीय पदार्थ उसका एक है न उसका संबंध तत्व तो एक है और न उसके भजन की निरंतरता सर कहीं प्राप्त है इस दृष्टान्त को तो रद्दी दृष्टान्त जाने दो। अब दूसरा दृष्टांत है अजात पक्षाए मात्रम खगा जैसे चिड़िया का बच्चा अपने बालक को चाहता है ऐसे में तुम्हें चाहता हूं बोलो ये दृष्टान्त पहले दृष्टान्त की अपेक्षा भौरे के दृष्टांत की अपेक्षा अधिक अच्छा है परंतु इसमें भी चिड़िया अलग वस्तु है चोरा अलग वस्तु है जो प्रयोजनीय पदार्थ है वो प्रयोजनीय पदार्थ अलग अलग हैं वहां पर मां से इसलिए प्रीति की जा रही है क्योंकि मां रक्षा करने वाली है चुगा लाकर के उस बच्चे को देने वाली है और प्रीति तो है प्रीति स्थायी नहीं तो काल की स्थिरता नहीं है एक बात दूसरी बात से तो प्रीति है पर मा से प्रीति भी कहीं ना कहीं कंडीशनल प्रीति है कि वो रक्षा करने वाली इसलिए और भय के कारण प्रीति है और के कारण पीती है इसलिए प्रयोजनी पदार्थ में भी कहीं त्रुटी है जो उपास से है उसमें एकाग्रता जरूर है मा में एकाग्रता है एकाग्रता है उसमें तो पहले में उपासकीय एकाग्रता भी नहीं थी कभी किसी कमल कली को चूमेगा कि कभी किसी कमल कली के रस को लेगा वो भोरा परंतु यहां पर मां को ही चाहेगा तो आराध्य एकता है परंतु तो भल की एकता नहीं है और काल की स्थिरता नहीं है बोले इस दृष्टांत को भी जानने दो तीसरा दिया गाय का बछड़े का उसमें बालक की से प्रीति भी है भय के कारण भी प्रीति नहीं की जा रही है बिना भय के कारण प्रीति की जा रही है स्वाभाविक प्रीति है परंतु तो इसमें दूध के अलावा और कोई वो बालक कोई दूसरी वस्तु खाएगा नहीं तो प्रयोजनी पदार्थ भी एक है और श्रोत भी एक है अनंतता भी है उपास्य की भी अनंतता है और दूध की भी अनंतता है परंतु यहां पर भी एक दोष है कि काल की स्थिरता नहीं है बालक जब तक छोटा है तब तक तो वो मां की चिंता करेगा जब बड़ा हो जाएगा तो कौन कहा मां गई और कहा वो बछड़ा गया उसे मां की चिंता नहीं रहे इसलिए काल की भी एकता अपने इष्ट की भी अन्यता और सेवा में भी अन्यता इन तीनों वस्तुओं के दृष्टांत के लिए दिया के प्रियम प्रिय वीषुतम विशन्ना जैसे कोई प्रिया अपने परदेश गए हुए पति की स्मृति कर रही है उसकी सेवा करने के लिए प्रस्तुत है ऐसी प्रीति मुझे प्राप्त हो तो काम जो है धर्म काम काम भी श्री कृष्ण ही है ये यहां पर दिखाया और मोक्ष भी क्या बोले श्री कृष्ण मिले और कृष्ण मिलकर के संत नहीं मिले तो संत संग या साधन नहीं है संत संग साध्य होकर के विराजमान है तो ममोत्तम श्लोक जन सक्षम संसार चक्रे भ्रम ती इसलिए निज भजन है घेरा और साध संग है पहरा इससे उत्तम जनों का संग प्राप्त जरूर हो वरना उनमें रहते हुए भी अल्प भोजन अन्यता साधु संग और तत्सुखी भाव ये चार जो वस्तुएं हैं वो साथ में कहीं ना कहीं जुड़ी होनी चाहिए जब तक नहीं है तब तक काम नहीं चलेगा इसलिए इनके अलावा और दूसरी वस्तु नहीं चाहते अब महाप्रभु आगे के श्लोक में कह रहे हैं कि अय नंद किंकरम तनुजकिंकर विषमे भवाम कृपया पाद बुध धूली पंकज धूलिदिंत जितना भी दार्शनिक सिद्धांत है उस दार्शनिक सिद्धांत को प्रस्तुत कर रहे हैं तीन वस्तुएं ही हैं जितनी भी वस्तुएं उनको कई कैटेगरी कैटेगरी uh, उनकी बनाई जाए तो तीन वस्तुएं होंगी एक है मैं एक है मुझसे भिन्न ये सारा संसार और तीसरी वस्तु है मुझे और संसार इन दोनों को चलाने वाला कोई नायक इनमें सब कुछ आ गया इनके अतिरिक्त कोई चौथी वस्तु हो ही नहीं सकती और इन तीनों वस्तुओं को ईश्वर जीव और जगत इन तीनों वस्तुओं को श्री कृष्ण की सेवा के लिए ही स्वीकार करते हुए कह रहे हैं तीनों तत्वों का जीव तत्व उपासित तत्व और साधन तत्व इन तीनों का निरूपण करते हुए श्रीमन महाप्रभु संपूर्ण दार्शनिक सिद्धांत को कहीं एक जगह स्थापित कर रहे हैं जो अनुभव किया जो दर्शन किया उस दर्शन के सार को एक जगह स्थापित कर रहे हैं कि सर्वोत्तम उपास्य कौन हो सकता है बोला आई ये आई शब्द जो है ये भी प्रमदा का शब्द है स्त्रियां परस्पर जहां चर्चा करेंगी वहां पे एरी एरी आई आई, आई ऐसा कहकर के बोलेंगे ये श्री प्रमुदाओं के शब्द प्रमुदाओं का ये विशेष रूप से प्रिय संबोधन है आई अरे ओ अरे ऐसे ये श्री राधायण जैसे कहीं अपनी सखी से ही कह रही हैं आई अपास्य कौन है बोलो उपास्य हैं मंद तनुष भगवत्ता का संपूर्ण सार है वो है श्री श्री की पराकाष्ठा कहीं प्राप्त है तो वो है माधुरी में और माधुरी की कहीं पराकाष्ठा है तो वो है नंद तनुज द्वारकाधीश में हुई माधुरी की वो पराकाष्ठा नहीं वहां पर भी कहीं राजा या किंग बेकर बनने का कहीं ईगो अभिमान छपा हुआ है परंतु यहां पर ब्रिज में नंद तनुज होकर के जहां विराजमान वहां पर शुद्ध रूप में प्रीति का आस्वादन प्राप्त करके सबके लाल ले बन करके श्री कृष्ण विराजमान हैं तो नाकृत लीला में भी सर्वोत्तम मधुर जो लीला है वो श्री नंदुज लीला हुई नंदतुज तो भगवान सावत असाधारण स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य तत्व विशेष भगवान की परभाषा विश्वनाथ चकुर्ती जी ने दी क्या भगवान किसको कहेंगे कि क्लेश कर्मकाशा अपरा पुरुष विशेष में आ, ये हो गया योग की परिभाषा कि जिसमें अभिद्य अस्मिता राग देश अभिनवेश नहीं है ऐसा जो पुरुष है उसको हम ईश्वर कहेंगे पंत नहीं इसमें माधुर्य नहीं आया विशेष रूप से सृष्टि पालन संवार करने वाला ये जो परिभाषा हो गई ये मीमांसा की परिभाषा हो गई मीमांसा के ऐसा कहेंगे वो शिष्टिपालन संहार करने वाला वो है और उसके हिसाब से कर्म के अनुसार कर्म का फलदायी हो करके वो विराजमान है कर्म के अनुसार जन्म दे रहा है कर्म के अनुसार रहा है कर्म के अनुसार वह देह का समापन करते हुए भी प्रलय करते हुए भी विराजमान है तो मीमांसा की परिभाषा नहीं योग की परिभाषा नहीं वैष्णवों की जो ईश्वर की परिभाषा है वो है कि भगवान सावत असाधारण स्वरूप मनो में सारे ऐश्वर्य विद्यमान है षडेश्वर विराजमान है सच्चिता नंद रूप स्वरूप ऐश्वर्य माधुरी ऐश्वर्य माधुरी इनसे युक्त जो तत्व है उसका नाम भगवान है तो वे भगवान आई नंद तो वे भगवान हैं ना और उनका सर्वोत्तम स्वरूप होगा वो कहा नंदतुज में जीव का स्वरूप क्या है किंकरम भगवान है विभु जीव है किंकर अंग जीव दो प्रकार के दोनों ही किंकर होकर के विराजमान चोर भी राजा का किंकर है और जो है राजा का प्रधान वजीर है वो भी किंकर ही है जीव मात्र किंकर है चोर जिसको जेल में डाला गया है दंड दिया जा रहा है वो भी किंकर ही है सदा ही किंकर था पहले भी था और अभी भी किंकर होकर के विराजमान है इसी प्रकार जीव किम करो मी क्या करूं यही उसका वास्तविक स्वरूप है तो हे नंदुज आप हो परम उपास्य आपकी सर्वोत्तमता है असाधारण ऐश्वर्य और माधुर्य मैं जीव आपकी तटस्थ शक्ति का अंग हूं स्वरूप का अंग नहीं, के के तो नहीं है साधन ज्ञानी जन कहेंगे परंतु हम वैष्णवगण ये कहेंगे कि हम ब्रह्म के अंश नहीं हैं ब्रह्म की एक शक्ति है तटस्था शक्ति उस तटस्था शक्ति की एक वृत्ति है तटस्था शक्ति के अंश होकर के हम विराजमान हैं तटस्था शक्ति भगवान की एक शक्ति इसलिए हम कभी भी भगवान के साथ में न तो पूरी तरह से मिल सकते हैं जैसे जो राजा की सेविका है वो राजा के साथ में ताजात्व प्राप्त नहीं कर सकती है उसका एग्जिस्टेंस उसका जो अस्तित्व है वो सदा अलग रहेगा है वो राजा के अधीन सदा अतः भेद होते हुए भी अभेद है चिंत रूप में भेदा भेद विद्यमान है तो स्वरूप शक्ति होना एक अलग बात है और शक्ति होना एक अलग बात स्वरूप होना अलग बात है हम भगवान के स्वरूप नहीं है हम भगवान की शक्ति होने के कारण यह कहा गया कि स्वर्व खुद ब्रह्म हो सब कुछ ब्रह्म है परंतु तो हम भगवान की शक्ति नहीं शक्ति हैं हम भगवान के स्वरूप नहीं है जैसे पिता और पुत्र आत्मा वही पुत्रुक्ता है पिता पुत्र में कोई अंतर नहीं है आत्मा ही पुत्र होकर के उत्पन्न हुई पंत दोनों बिल्कुल ए, एक एकदम एक नहीं है ये नहीं है कि माने एक खाए तो दूसरे का पेट भर जाए दोनों को अलग अलग पतल डर परोसनी पड़ेगी आत्मा ही पुत्र होकर के उत्पन्न हुआ पंत पुत्र अभिन्न होते हुए भी अभिन्न है ऐसे ही जीव अभिन्न होते हुए भी भगवान की शक्ति होते हुए भी भिन्न होकर के विराजमान है हाथ पैर ये शरीर से अभिन्न है एक मुंह को खाने से हाथ में भी ताकत आएगी और पैर में भी ताकत आ जाएगी परंतु तो पिता के खाने से पुत्र में ताकत आ जाएगी ऐसा नहीं है पुत्र के खाने से पिता का पेट भर जाएगा ऐसा भी नहीं है जब दोनों एक हैं, एक से ही दूसरी वस्तु तो उत्पन्न हुई है परंतु स्वरूपता एक नहीं है स्वरूपता उनमें अंतर है ऐसे ही जीव किंकर होकर के ही विराजमान है न तो वह बद्ध बदवस्था में ईश्वर का स्वरूप है और न मोक्ष होने पर भी वह ईश्वर का स्वरूप नहीं होगा ईश्वर का स्वरूप नहीं बन सकेगा वह स्वयं ईश्वर नहीं बन सकेगा तो आई नंद किंकरम मैं कहा हूं महामुध में महामुध मैं विषम समुद्र में पड़ा हुआ हूं मुझे निकालो विषम महाम बुधि की कितनी भी व्याख्या करो माने काम क्रोध लो मद, मासर ये सारे मगर मच्छर जाने सेवार कितनी भंवर कितनी बीन जाने कितनी कितनी समुद्र में जो भी भय हो सकते हैं वे सक के सब भव महमुद हो अब समुद्र से निकाल करके बाहर पटक दिया तब भी ये रक्षा नहीं हो जब तक पेट दबा करके उस पानी पिया हुआ व्यक्ति की पानी को पेट से निकाला नहीं जाएगा उसे हु लगे और यदि एक बार छाती में भरा हुआ पानी वो जब तक नहीं निकले तब तक उसमें दोबारा प्राणों का संचार नहीं होगा इसलिए समुद्र में डूबे हुए को निकालना यही पर्याप्त नहीं है ये उसकी जीवन रक्षा नहीं है बल्कि उसमें से जो अनुपयोगी पानी है उस पानी को भी निकालना है ऐसे ही अनुपयोगी जो माया का अंश है उस माया के अंश को भी निकालना है जिस माया के अंश के द्वारा भगवत सेवा में उपयोगता है उस शरीर की रक्षा करनी है जो बंधन को देने वाली जो वस्तु है उसको उससे उसको अलग करना है तो भवान बुधौ संसार रूपी अम्बुधि है संसार रूपी अम्बुद्धि में वहां पर सर्प भी हैं, वहां पर मगर भी हैं, वहां पर बहुत बड़े बड़े जो जलचर जीव है बेबी हैं, गहराई भी है सब कुछ है ऐसे काम करोध लो मोद न जाने कितनी कितनी कठिनाई इस संसार में है परंतु संसार से निकाल देना यही वस्तु नहीं है संसार की आसक्ति का भी त्याग होना चाहिए जब तक आसक्ति का त्याग नहीं है तब तक संसार से रक्षा नहीं होगी कृपयाद पंकज स्थित धूली सदिशम चिंत हो कृपा करके आपके चरण कमलों में स्थित धूलि के समान मुझे रखो धूलि का मतलब है कि जैसे धूली चरण के साथ में चुप्की रहती है पादुका का त्याग करने पर भी वह धूलि अलग नहीं होती है द्रुवदाद्य मुंचे तू दुर्भदाज मुचाना सुन्न स्नातु मला दे व पूम पवित्र राज्यम आपसंत मेन सा जैसे खड़ा उसको छोड़ देने पर मैल दूर हो जाता है तो मेल तो दूर हो जाएगा परंतु धूली दूर नहीं होगी धूलि पैर में चुप्की रहेगी जो सन्याम में अः अघमर्षण जो आ, आ, मंत्र है वो अगर अघम्षण मं, मंत्र में ये कहा गया कि द्रुपदा देव मुंतु द्रुपद माने खाऊ से, से मुक्त हुआ व्यक्ति जैसे कीच से मुक्त हो जाता है खड़ा में कीच रह जाती है और उसका पैर जैसे हो जाता है द्रुपदादेव मुं जैसे द्रुपद माने खाऊ से मुक्त हुआ व्यक्ति सुन्न्य स्नात मलादेव जैसे पसीने से झागा झगा झवाझोर जो व्यक्ति है वह स्नान करने पर मल से मुक्त हो जाएगा सुन्ना स्नात्री मला देव पूरे इसी प्रकार मैं जो आचमन कर रहा हूं यह आचमन मुझे पवित्र करे ये मंत्रकार है परंतु यहां पर पद पंकज स्थित धूली चरण कमल में स्थित जो धूली है उस धूलि के समान मुझे आप अपने पास में रखें अर्थात सेवा का जो सुख है वो सेवा का सुख कृपा करके मुझे प्रदान करें यहां पर नंद तनुज कहकर के संबंध को कहीं स्थापित किया गया शांत संबंध नहीं है यहां पर संबंध जो है वो चार प्रकार के संबंध हैं नंद तनुज कहकर चार प्रकार के संबंध हुए दास सख्य वासल्य और मजबूत ये चारों संबंध नंद तम कहने पर प्रकट होंगे श्री कृष्ण परमात्मा है ब्रह्म है ये शांत शांत भक्ति है कृष्ण को ब्रह्म परमात्मा करके मानना इसका नाम है शांत भक्ति परंतु तो कृष्ण को मैं ब्रज का एक नागरिक हूं और मेरे स्वामी हैं श्री नंद बाबा और नंद बाबा के पुत्र हैं राजकुमार श्री कृष्ण उन राजकुमार का घर का मैं सेवक हूं ये विचार करके जहाँ से भी सेवक भाव है लौकिक सद्बंध भाव उसके द्वारा जो सेवक भाव सेवक भाव है उसका नाम हुआ दासे, उस दासे से उस दास से युक्त होकर के मैं विराजमान ऐसे प्राप्त तो मुझे कृपया अपने चरणारंद के स्थित धूलि सदिशन भी चिन्हते और धूलि के समान आप विराजमान करें ये ही एकमात्र अभिलाषा यहाँ विराजमान है ये संसार विषम महान है मान काम क्रोध लोह मोह इसमें सब विराजमान हैं अनेक अनेक जो कभी काम का आवेग है काम के आवेग का से सब ब्रह्मादि समृण दर्प कंदर दर्पहा कभी क्रोध का आवेग दुर्वासा जैसे ऋषि उनमें क्रोध का आवेग हो जाए कभी काम क्रोध लोह लोभ का आवेग हो गया है, लोभ का आवेग होने पर कहीं न कहीं भजन एक क्षण में छूट जाए अमुक चीज दौड़ लगा लगा रहे हैं तो वो एक क्षण में भजन कहीं छूट जाए काम करो लोह मोह मोह का तो कहना ही क्या जो चित्र केतु है उनका पुत्र में ही मोह हो गया पुत्र के समाप्त तो होने पर मोह हो गया तो काम करो लोह मोह मध परंतु इन सब का बस समाप्त कर रहे हैं इन सब का यथा योग्य उपयोग करें। काम करो लो मोह ये छूटेंगे तो नहीं परंतु काम करो लो मोह मध इनका कहीं यथा योग्य विनियोग किया जा सकता है कैसे कृष्ण सेवा कामार्पणी कामना किसकी होनी चाहिए कि कृष्ण सेवा मिले क्रोध किसके लिए होना चाहिए कि क्रोध भक्ति द्वेशी जन नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे भक्ति चंद्र काम कि क्रोध का उपयोग सदुपयोग क्या है कि भक्ति द्वेशी जनों के प्रति क्रोध हो लोभ साधु संघे हरि कथा लोभ होना चाहिए साधु संघ हरि कथा में मोह इष्ट लाभ बिने हाय आज कथा सुनने को नहीं मिली इस बात में मोह होना चाहिए और मध कृष्ण गुणगान मध किसमें होना चाहिए कृष्ण गुणगान करते हुए मत मत बड़ा आनंद आया तब समय व्यतीत हो गया पता ही नहीं लगा तो मध कृष्ण गुणगानी कृष्ण गुणगान में मध की प्राप्ति हो नियुक्त करीब यथा तथा इनको मैं सेवा में उपयोगी बनाकर के नियुक्त करूं यहां पर पांच वस्तुओं का तो निपण किया छठी वस्तु ने मास्य छोड़ दिया काम करो लो मोह मध इन पांच का तो उपयोग कर लिया इनको यथा इनका विनियोग कर दिया नियुक्त तो करे यथा तथा तो परंतु तो मास्क को छोड़ दिया इसलिए छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत माश्चर्य रहे तो अच्छा है कि ये तो इतना भजन कर रहा है हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं <laughs> ये बात कहीं भजन को बढ़ाने वाली है इसे मात्सर्य को गिना नहीं थोड़ा बहुत मास्र्य रहता है तो कहीं प्रतिस्पर्धा रहती है ये भजन कर रहा है तो हम भी भजन कर तो ये मास्य रहने पर फिर संत संग के प्रभाव से मास्य अपने आप दूर किया शुरू शुरू में मास्य रहने पर भजन बढ़ता है तो ये काम क्रोध लोमोह ये विष् में महाम समुद्र बह है परंतु विषम होने पर भी काम क्रोध लो मोह इनका सदुपयोग भी किया जा सकता है परंतु तो मासर जो है वो मास्य सत्संग के प्रभाव से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा तो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आई नंद तनुष ईश्वर है उपास्य जीव है अणु माया शक्ति जो तटस्था शक्ति है उसकी एक वृत्ति अणु होने के कारण जीव को माया घेर रही है माया समुद्र में डुबो रही है माया उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है उपयोगी होने पर शरीर को प्रदान करके भजन करने की उपयोगता में माया का उपयोग है ईश्वर ने जो शरीर दिया उसके द्वारा भगवत भजन होगा इसलिए माया की उपयोगता है जगत व्यर्थ नहीं है जगत झूठा नहीं है जगत सत्य है और जगत में जो शरीर मिला है इस शरीर के द्वारा हम जो भजन कर रहे हैं वह भी सत्य है इसलिए मैं कौन हूं किम आई नंद किंकर्म और पथतम भव यह संसार भी उपयोगी है परंतु तो ये विषम है विषम होने पर काम करो लो मो मास छे इसमें विषमता है इन छओ विषमताओं से दूर करने का उपाय क्या है अब साधन भक्ति क्या है संबंधित तो हो गया कृष्ण उपास तत्व तो हो गया जीव साधन तो जो है वो है कर्म ज्ञान भक्ति में तव पाद पंकज स्थित धूलि आपकी शरणागति यही है सबसे बड़ा साधन तो अब रे तत्व तो के रूप में कहीं साधन भक्ति का अनुरूपण किया और साधन भक्ति का अनुरूपण करके स्थित धूली सदेशन विचिंत मुझे अपने चरण की धूलि के समान आप कहीं विचार करो तो कृपया कृपा ही एकमात्र मुख्य बल है और धूली सदेश विचित करके प्रेम ही परम परम पुरुषार्थ फिर दोबारा उपास तत्व हो गए नंद जीव हो गया किंकर संसार उपयोगी भी है और अनुपयोगी भी है इसका सुंदर उपयोग करते हुए मैं विराजमान हूं तो पत्थम भव मैं बुधवाल से कृष्ण बहिर्मुख होने पर माया के पास में दिया गया जिससे मेरा कल्याण हो यह आपने मेरे ऊपर कृपा की अब मेरे पास में साधन नहीं है मुख्य साधन है कृपा और उस कृपारूपी साधन का फल क्या है बोले आपके चरणार की धूलि मानी सेवा करते हुए विराजमान हूं सेवा ही परम परम पुरुषार्थ इस प्रकार अधिकारी संबंध अवधेय और प्रयोजन ये चारों पुरुषार्थों का श्रीमद् महाप्रभु ने एक श्लोक में गजब कर दिया जितना भी दार्शनिक सिद्धांत है उस दार्शनिक सभी तत्वों का एक श्लोक में महाप्रभु नि कर रहे हैं बोलो वृंदावन बेहर लाल, लाल, लाल की जय गौर जय श्री राधे आधे बहुत बहुत कृपा आप लोग बहुत विलम्ब मान इतना विलम्ब होने पर भी इतना समय कृपा करके प्रदान किया बहुत अनुग्रहित सभी वैष्णवों की श्री शिक्षर में कूद जय जय जय आरे नाम जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रम हरि गोविंद जय जय राधा हाथ में दे भैया